सिरकेला के वार्षिक उत्सव प्रसंग पर प्रचलित है यह उपनिषद ज्ञान यज्ञ इसमें हम लोग आज चतुर्दश दिवस के अपराणिक सत्र में सौंदोग्य उपनिषद का उपासना प्रकरण का अंतिम अध्याय आगे विचार करेंगे उसके बाद ये उपासना प्रकरण पूरा होगा तो हम लोग ज्ञान कांड साक्षात ब्रह्म विचार उसमें प्रवृत्त होंगे किंतु साक्षात ब्रह्म विचार में वही लोग प्रवृत्त हो सकते हैं जो लोग पर्याप्त तो उपासना करके चित्त एकाग्र कर लिए हैं और उपासना विषय सुनते सुनते हमको नींद लग जाएगी तो उपासना करने में फिर क्या अवस्था हो जाएगी तो कितना कठिन हो जाएगी इसलिए जब हम लोग कैलाशाश्रम में आते हैं प्रथम जब पढ़ना आरंभ करते हैं तो यहाँ जो पढ़ाएँगे वो तो भाष्य टीका टिप्पणी देख करके चलेंगे पहले छः महीना हम लोग तो यही टाइम जाता है कि अभी पढ़ाने वाले भाष्य कह रहे हैं अथवा टीका कह रहे हैं कहाँ टिप्पणी में चल के ये खोजते खोजते पहले छ महीना चला जाता है बाद में फिर धीरे धीरे हाँ समझ में आता है कि अच्छा है भाष्य चलते हैं अथवा टीका चलते हैं कभी कभी तो कह देते हैं पढ़ाने वाले कभी कभी अगर चलता है कुछ विषय का प्रतिपादन होता है तो सीधा ऐसे सर्वदा नहीं कहते हैं तो उससे फिर नए लोग करेंगे क्या कहते हैं यही विशेष समझ में नहीं आने पर भी एक घंटा बैठ पाना ये बड़ा साधना है यही पहले कर लेना है अर्थात तो मन के ऊपर इतना नियंत्रण प्रथम में होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है फिर भी हम बैठ पा रहे हैं इस प्रकार की बुद्धि है तो मन के ऊपर थोड़ा नियंत्रण है तो आगे चल कर धीरे धीरे समझ में आता है और हम बिल्कुल जिनका चित्त बहुत विक्षिप्त है वो तो कहेंगे ये तो कहाँ हमको पूरा आधा भी समझ में नहीं आता पहले आधा समझ में नहीं आएगा दस बीस प्रतिशत समझ में आता आ जाए तो ठीक है धीरे धीरे चलना होता है थक जाता है शरीर थक जाता है मन थक जाता है फिर भी चलना पड़ता है धीरे धीरे फिर सामर्थ्य बढ़ता है हम लोग विचार कर रहे थे उपकौशल विद्या आचार्य है सत्यकाम शिष्य है उपकोशल इसको उपकौशल को अग्नि लोग प्रथम विद्या का उपदेश किए आगे आचार्य आ करके उस ब्रह्म तत्व के बारे में उपासना के बारे में बता दिए कि ऐसे वो उपासना जो करता है वो पुष्कर पलासत पाप का श्लेष संबंध उसके साथ नहीं होता है और ये उपासना जो करने वाला है वो उत्तरायण मार्ग को प्राप्त करेगा उसका गति भी कह दिया गया आगे वो प्राण का श्रेष्ठता के लिए वो सब दिखाया गया जो इंद्रियों में यह वशिष्ठ प्रतिष्ठा आयतनम इत्यादि सब गुण है वो सब प्राण का ही है प्राण का श्रेष्ठता दिखाया गया उपासना करने के लिए आगे तदैतद्यमोजावालो गोश्रुत वयाघ्रपद पद्याय उक्त उवाच यद्यपि येन शुष्काये बृह ब्रूया जाए प्र प्ररोु प्र, पलासाई तद एक योएद प्राणविद्या अभी तक जो ये विचार हुआ सत्यम आचार्य। गोश्रुत वैराग व्याघ्रपद्याय व्याघ्र पद्य अर्थात ये उसका पिता का नाम था व्याघ्र और उसका आपत्ति हो गया व्याघ्र और उसका नाम हो गया गोश्रुति गोश्रुति उसके लिए सत्य काम ने अपने शिष्य गोश्रुति व्याघ्र को यह विद्या का भी उपदेश किया था करके आगे यह कहे यद्यपि ए नुष्का या स्थानवे ब्रुआत शुष्क स्थानों के लिए अगर यह उपासना जो कहा गया है अगर शुष्क स्थानों को भी कह दिया जाएगा तो भी वो शुष्क स्थानों में भी शाखा जायेरन स्थानों अर्थात ठू वृक्ष को काट देने के बाद जो उसका सूखा मध्य अंग से जो खड़ा रहता है जिससे आगे कुछ होने वाला और नहीं है किंतु अगर यह उपासना उसको कहा जाएगा तो उसमें भी शाखा आने लगेंगे और पलासानी प्र रोहे युह उसमें पत्ता भी आ जाएंगे अर्थवाद वाक्य है अर्थात यह उपासना का इतना सामर्थ्य है कि शुष्क स्थानों में भी शाखा पत्र इत्यादि आ जाएंगे तो यह उपासना जो करेगा वह किसी पुरुषा जो उपासना करेगा उसका ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी इसमें और क्या विचित्र है तात्पर्य वो है अर्थवाद वाक्य किसी का प्रशंसा अथवा निंदा करने में उनका चरितार्थ चरितार्थता अथ यदि महजिगमीषेद अमावस्या दीक्षि पौर्णमाश्याम रात्रौ सर्व सधस्य मंथन दधि मधुनो उप उपमथ्य ज्येष्ठा श्रेष्ठा स्वाहा इति अग्ना वाज्यस्य से मन्थे मंथे संपातम अवनयेत अथ यदि महत्व जिगमिषेत महत्त्व प्राप्ति करने का अगर इच्छा किसी को है तो आगे जो कर्म कहा जा रहा है वो करें महत्त्व प्राप्त होने से इसे क्या लाभ होगा कहते हैं महत्त्व जिसको प्राप्त होता है उसको श्री भी प्राप्त होती है तो श्रीमान जो है उसके पास धन रहेगा तो धन किस लिए कहते हैं कर्म करने के लिए कर्म करने से कहते हैं कि दक्षिणा है दक्षिणायण अथवा उत्तरायण ये प्राप्त होगा इसके लिए यह महत्व जो चाहता है नहीं कि ये महत्व उसे धन प्राप्त करेगा और इंद्रिय भोग करेगा उसके लिए नहीं है शास्त्र इंद्रिय भोग के लिए यथेच्छा इंद्रिय भोग करने के लिए कभी अनुमति नहीं देता है यह महत्व प्राप्त होने से धन प्राप्त करके कर्म करेगा कर्म करके देवयान अथवा पितृयान पंथा को प्राप्त करेगा अभी इसके लिए कहते हैं अगर कोई यह महत्व का आकांक्षा करता है वह यह कर्म करे अमावस्याम दीक्षित्वा अमावस्या के दिन दीक्षा ग्रहण करके तो दीक्षा ग्रहण अर्थात दीक्षा के लिए जो विशेष सब कहा जाता है भूमि भूमिशयन करेगा और भोजन में हविष्यान्न इत्यादि भोजन करेगा और तपह सत्यवचन कहेगा ब्रह्मचर्य रक्षा करेगा यह सब जो दीक्षा में विशेष रूप से कहा जाता है ये व्रत का अंश है अमावस्या में यह दीक्षा ग्रहण करके कर अर्थात ये सब पालन करें आगे पौर्णमाश्यांग रात्रो अभी अमावस्या में दीक्षा लिया पौर्णमासी पर्यंत कितना दिन हो गया पंद्रह दिन पंद्रह दिन ये दीक्षा का जो व्रत का नियम हो वो सब पालन करें अमावस्या रात्रि में सर्वौषधस्य मंथन सर्वौषध ग्राम्य अरण्य ये सब में जो औषध प्राप्त होते हैं वो सबको संग्रह करके आगे उसको थोड़ा पिस करके बहुत ज़्यादा नहीं थोड़ा कम पिस करके आगे कहते हैं सर्वौष्य मंथन दधि मधुना न उपमथ्य ये सर्वौषध का मंथ प्रस्तुत करे किसके द्वारा कहते हैं दधि और मधु मधु दधी मधु ये सब के साथ मिला कर के जो ग्राम्य अथवा गांव में मिलने वाला अरण्य में मिलने वाला जो औषध है उसको थोड़ा पीस करके इनको ठीक से मिला दे इसको कहा गया अभी मंथ यह मंथ को आगे कहते हैं उपमथ्य ज्येष्ठा श्रेष्ठा स्वाहा इति अग्नौ आज्यस्य हुत्वा अभी आज्य आज्य अर्थात घृतम घृतम अग्नि में हवन करेगा और यह मंत्र ज्येष्ठा श्रेष्ठा स्वाहा वो जो मंथ बनाए उसको हवन नहीं करेगा उसको तो के पात्र में रखेगा अरे आज्य अर्थात घृत के द्वारा उसका हवन करेगा हवन करके आगे कहते हैं मंथे संपातम अवनएत हवन करके अग्नि में हवन करेगा ज्येष्ठा येष्ठा यहा कह करके श्रुव में जो थोड़ा लग करके रह जाएगा घृत वो घृत को ले करके मंथ पात्र में डालें मंथ में सर्वौषधि और दधि मधु इसका मिश्रण करके रखा था उसमें यह घृत को लेकर के डालें संपात है उसमें वो डाले वो वह जो रखेगा पात्र तो यहाँ दिया है भाष्यकार ने दिए हैं वो ये जो सर्वौषधि का मंथ बनाएगा वो औदम्बर ऊदुम्बर अर्थात गुल्लर गुल्लर का लकड़ी से वो पात्र बनाएगा उस पात्र में रखेगा ये ग्राम में मिलने वाला और अरण्य में मिलने वाला ये सब औषधों को थोड़ा उसके पहले छिलका निकल करके फिर थोड़ा पीस करके वो पात्र में रखेगा ज्येष्ठा या स्वाहा कह करके घृहतः का हवन करके सुबह में जो घृहत थोड़ा लगा रहता है अंतिम में उसको ला करके ये पात्र में डालेगा इस प्रकार के मंथ तैयार करना है आगे और बताते हैं कैसे वो मंथ सब तैयार किया जाता है ये मंथ तैयार करके क्या करेगा किसके लिए करे महत्व चाहिए महत्व होने से वित्त प्राप्त होगा वित्त प्राप्त होने से कर्म करेगा कर्म करके लोक प्राप्ति होगी इसके लिए कहा जा रहा है जिसको चाहिए ये सब वशिष्ठा स्वाहती अग्नावाज्य हु मंथे संपातम अवनएत प्रतिष्ठाई स्नावाज्य हूं मंथे स संतम अवनए समपनाज्य हूं मंथे संपातम अग्नावाज्यस्य आयतनायज्य मन्थे संपातम अवनयेत प्रथम हो गया कि ज्येष्ठा येष्ठा यहा ये ज्येष्ठ श्रेष्ठ ये किसका गुण था स्मरण है प्राण का <coughs> तो प्राण के लिए प्रथम कर दिया गया आगे कहते हैं वशिष्ठा स्वाहा ये वशिष्ठ गुण ये किसका कहा गया था वाक के लिए तो कहते हैं वशिष्ठा यहा अभी अग्नि में किसका हवन करेगा घृत का वो मंथ का नहीं मंथ तो वो पात्र में है चम्मच चमसा पात्र चमसाकार पात्र जो कि औदुम्बर गुल्लर में बनाया गया अभी वशिष्ठाया स्वाहा इस प्रकार की अग्नि में घृत का हवन करके मंथे संपातम अवनय मंथे अर्थात तो वो पात्र जिसमें वो औषध और दधी मधु इत्यादि मिला करके रखा है उसमें यह शुरुआ संलग्न <coughs> श्रुव में लगा हुआ जो घृत बिंदु उसको डालें आगे कहते हैं प्रतिष्ठाए प्रतिष्ठा ये स्वहा इति अग्ना वाज्य से होता मंथे सम्पातम ये, ये प्रतिष्ठा धर्म ये किसके का किसका कहा गया था चक्षु का प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा ये, ये स्वह इस प्रकार कह करके अग्नि में घृत का हवन करके जो श्रुवा में लग करके रह गया घृत बिंदु उसको मंथ पात्र में इस डाले आगे संपदे ये स्वाहा ये संपद एक किसका गुण था स्रोत्र का तो संपद क्योंकि उसके द्वारा प्राप्त होता है दैवी संपद और यह यह लौकिक संप, संपद मानुषी संपद अगर श्रवण करता है उसे ज्ञान होता है ज्ञान होने से कर्म करता है कर्म करके यह संपद प्राप्त करता है संपदे स्वा इस प्रकार के उच्चारण करके अग्नि में घृत का हवन करके आगे जो श्रुभ में लगा रहा घृत बिंदु उसको मंथ पात्र में डाले संपातम अवनयेत इसको डाले आगे आयतनाय स्वहा अग्ना वाज्य से मन्थे संपातम सम्पातम ए ये आयतन ये किसका गुण था मन का इस प्रकार के स्वाहा कह करके अग्नि में हृत घृत का हवन करके जो अंतिम में थोड़ा बच जाता है बच जाता है तो शुरुआ में जो लगा रहता है उसको मंथपात्र में ये डालते हैं जा इस प्रकार की के अभी मंथपात्र में अभी कितने बारंथ पात्र में डाला गया ला कर के चार बार चार बार प्राण प्रथम है न ज्येष्ठा या श्रेष्ठाया करके प्रथम है प्राण में, में जेष्ठर और श्रेष्ठ आगे बाघ में वशिष्ठ आगे चक्षु में प्रतिष्ठा आगे स्रोत्रों में संपद आगे मन में आयतनम ये जो हम लोग स्मरण रखते हैं कहते हैं ये स्मरण रखना यही उपासना करते हैं थोड़ा थोड़ा इसको लेकर के हम तो और कोई कर्म नहीं कर रहे हैं तो ये जो स्मरण करते हैं इतने समय हमारा चित्त थोड़ा एकाग्र होता है ना तो इसलिए ये जो अध्ययन करते हैं यही हमारा उपासना होता है हम लोग कुछ अधिक उपासना और अधिक नहीं कर लेते हैं जो लोग अन्यत्र करते हैं ये सब जप इत्यादि यहाँ कैलाश का परंपरा में हम लोग जप इत्यादि अधिक नहीं करते हैं महाराष्री इत्यादि भी कहते हैं ना उसमें ज़्यादा महत्व नहीं देने का है पढ़ने का मतलब ये सब स्मरण करने का श्लोक सूत्र मंत्र यह सब अधिक पंक्ति न्याय का ये सब अधिक स्मरण करने में महत्व देना है हे महाराज श्री कहते थे तो हम लोग को धीरे धीरे बाद में समझ में आया अगर आपको एक मंत्र का जप करते रहेंगे तो उसको करते करते आपका बुद्धि थोड़ा एकाग्र हो जाएगा मतलब चित्त थोड़ा एकाग्र होगा कि बुद्धि कुंठित हो जाएगा क्योंकि बुद्धि को चलने के लिए आप स्थान नहीं दिए किंतु जब हम इतने सारे रटते हैं बुद्धि को चलने के लिए स्थान भी मिलता है कभी जब आप इसको रट नहीं रहे हैं किंतु स्मरण है बुद्धि कभी उठ कर के प्रश्न करेगा अच्छा वो ऐसा क्यों है यह सूत्र यहाँ क्यों नहीं लगेगा यह वाक्य का अर्थ है ऐसा क्यों होगा ये शब्द का अर्थ है यहाँ इस प्रकार क्यों नहीं होगा ये बुद्धि को हम देते हैं मार्ग देते हैं चलने के लिए तभी बुद्धि थोड़ा समर्था होती है कि शास्त्र में धीरे धीरे चलने के लिए इसलिए अधिक जप इत्यादि इस मार्ग में हम लोग नहीं करते अन्य मार्ग में करते हैं उसमें थोड़ा चित्त एकाग्र होता है और जब हम रटते हैं कहते हैं इसे चित्त भी एकाग्र होता है और बुद्धि को भी खाद्य मिलता है चलने के लिए अच्छा ये भी मंथ पात्र में यह सब घृतव्य आ गया पहले तो दधी और मधु इत्यादि सब बना गया था वो सर्वौषधि के साथ अभी आगे कहते हैं अथ प्रतिशृप्याजलो मंथम आदय जपतमो ना से मे तेद स ही ज्येष्ठ श्रेष्ठ राजधिपति मेष ज्येष्ठ्य ज्येष्ठ्य श्रेष्ठ राज्यम इदम् गमयत असानी इति अथ प्रतिश्रिप्य पृप प्र, गति अर्थ का अर्थात थोड़ा खिसक करके हिंदी में कहते हैं ना थोड़ा खिसक करके प्रतिश्य थोड़ा वहाँ से हट करके अंजलो मंथम आदाय अभी अंजलि में अर्थात जो हाथ में को मंथ को लेकर के जपती आगे जप करता है आगे मंत्र कहते हैं यह मंत्र का जप करता है अमो नाम अश्य यह अमा अमा नाम अश्य अशी प्राण का उपासना चल रहा है तो ये प्राण का नाम अम इस प्रकार की वो जप करता है तो क्यों प्राण का नाम अम कहते हैं कि अमा ही ते सर्वम इदम यहाँ अमा ही ते अम का तृतीय अमा बन जाएगा नहीं है यहाँ अमा शब्द का अर्थ है अमा एक अभ्यय होता है अमा शब्द का अर्थ क्या है लघु में दो बार आए है ना अमा शब्द एक बार तो वृत्ति में है एक सूत्र का वृत्ति में है अलम खलोह प्राचंग सूत्र क्या है अलम खलोह प्राचंग त्वा उसका वृत्ति में नहीं है अमेवा व्यन इति सूत्र है ना वहाँ तो अमा एव अब्ययन और दूसरा अन्य एक जागह में भी, भी है लघु में अमा अमा अम हो त्रसित अमे हो ऐसा वार्तिक है उसमें है ना अमा क्या रूप बनेगा उसे अमा अमा अगे इह अगे त्रसी त्र। अमात्य बनता है क्या प्रत्यय होता है त्यप तो अभ्यात त्यप उस सूत्र में वार्तिक कहा गया तो अमा से क्या बनेगा अमात्य अमात्य किसको कहते हैं जो राजा के साथ रहने वाले तो ये अमा शब्द का अर्थ तो वही है जो सह साथ <coughs> अमा ही ते सर्वम इदम अमा अर्थात सह ते अर्थात तव तो प्राण को कहते हैं आपके साथ ही इदम सर्वम इदम सर्वम जगत ये सब जगत ही आपके साथ ही अर्थात आप है तो ये जगत आप नहीं है तो फिर ये जगत नहीं है आप आप में ही ये जगत आश्रित है यही जो प्राण है अभी जो सामने में मंथ है उसी तो को अंजलि में रख करके स्तुति कर रहा है अर्थात वो मंथ को ही प्राण रूप से दे करके स्तुति कर रहा है मंथ ही प्राण है इस प्रकार की स ही ज्येष्ठ श्रेष्ठो राजा अधिपति स जो ये प्राण रूप मंथ ये जो अभी सामने में हाथ में है मंथ उसको प्राण मान करके अभी स्तुति कर रहा है तो कहते हैं कि वही जो प्राण है वही मंथ है वो ज्येष्ठ है श्रेष्ठ है, है राजा है अधिपति है स म ज्येष्ठम श्रेष्ठम राज्यम आधिपत्यम गमयतु तो जिसको प्रार्थना करता है वो ज्येष्ठ है श्रेष्ठ है राजा है अधिपति है तो अगर वो ये सब है तो वो गुण दूसरों को भी दे सकता है इसलिए कहते हैं कि वह जो मंथ है जो कि प्राण का प्राण रूप ही है वो मेरे को ये सब गुण दे क्योंकि उसके पास है तो ज्येष्ठ मेरे को ज्येष्ठ बनाए श्रेष्ठ बनाए राजा बनाए अधिपति बनाए अहम एवं इदम सर्वम असानी असानी अर्थात भवानी मैं ही ये सब रूप हो जाऊँ प्राण को ही ये स्तुति करता है क्योंकि प्राण ही ये पूरा जगत रूप है तो मैं ही वो प्राण रूप बन जाऊँ इस प्रकार की महत्व प्राप्ति करने का ये मंत्र कहा जा रहे है अभी यहाँ तक तो क्या हुआ मंथ प्रस्तुत तो हो गया और मंथ को हाथ में रख कर जप भी कर लिया आगे वो मंथ का सेवन करने के लिए मंत्र कह रहे हैं अथ खलवे तया तयर चा पच्छ आचा मती तत्सवेतुर्णी मह इत्याचा मती व्यंग भोजनम इयाचा मति श्रेष्ठ सर्वतम इचा मतींग धीमहती सर्व पीबती निर्णीज्यंसंग चमस पश्चाद संविशति वा, वा स्थिले यमो अप्रसा स यदि स्त्रिम पश्येत समृद्ध कर्मे इति विद्या अथ खलु एत याचा आगे जो ऋक कहे जा रहे हैं वो मंत्र के द्वारा पक्ष आचा मती पक्ष पाद से जब सस्पृत्य हो जाता है पाद को पद आदेश हो गया था पक्ष पक्ष अर्थात पाद एक एक पाद करके वो जो अभी पात्र में था मंथ अंजलि में रखा था उसको प्राण स्तुति किया अभी उसको आचमन करेगा अर्थात उसका भक्षण कर लेगा कैसे कहते के हैं पादश थोड़ा थोड़ा करके भक्षण करेगा प्रथम मंत्र उच्चारण करता है तत् सवितुर वृणी महे तत अर्थात जो मंथ में जो पदार्थ है जो भोजन है जिसको अभी ग्रहण करेगा सवितूर अर्थात तो ये सविता देव का सविता कहते हैं सूर्य को क्योंकि सभी का प्रसव करने वाला सूर्य है प्रसव करने वाला अर्थात सूर्य के चलते ब्रीही अन्न आदि होते हैं ब्रीही अन्न का कारण यह सूर्य होने से ब्रहि अन्न से आगे सभी प्राणी का जन्म होता है इसलिए सूर्य को सविता कहा जाता है प्रसविता यह जो मंथ पदार्थ हुआ यह पदार्थ यह सविता का भी भोजन है अर्थात तो सविता विषय का यह पदार्थ है हम इस सविता का वृणिमय वृणीमय अर्थात तो हम प्रार्थना करते हैं वर्ण करते हैं यह जो भोजन है अर्थात तो यह जो सविता का भोजन है यह जो मंथ तो हम इसको प्रार्थना करते हैं इति आचामति अभी उसका एक भाग पान कर लिया जो मंथ बनाया था उसका थोड़ा अभी पान कर लिया आगे कहते हैं वयम देवस्या भोजनम जो देव देव हो गया जो सविता ऊपर में कहा गया तो सविता का जो भोजन हो गया ये जो मंथ सविता का भोजन जो मंथ हुआ अभी हम भी वो मंथ पान किए तो करने से हम भी सविता सवित्री स्वभाव को प्राप्त हो गए इस प्रकार की क्योंकि जो सविता का भोजन है वो भी हम लोग ग्रहण किए तो ग्रहण करके कहते हम भी सविता स्वरूप को प्राप्त कर लिए इस प्रकार की देवस्य भोजनम व्यय वयम अर्थात हम देवताओं का भोजन है ऐसा नहीं अर्थात जो वो सविता देवता का भोजन है वो हम लोग भी उसका ग्रहण किए इसलिए हम भी सविता रूप हो गए इति आचामति मती इसी प्रकार के आगे और एक भाग उसका पान कर लेता है अर्थात भक्षण कर लेता है श्रेष्ठं सर्वधातम इति आचामति मती आगे तृतीय भाग पान करने के लिए तो यह जो मंथ है वो प्राण रूप है तो कहते हैं सर्वधातम अर्थात तो सर्व सभी का धारयिता ये जो प्राण है सभी का अधिष्ठान है इसलिए जो श्रेष्ठ है प्राण है सभी का धारयिता है इस प्रकार की उसको स्तुति करके कहते हैं और तृतीय भाग का आचमन कर लिया भक्षण कर लिया अभी तीन भाग चला गया अभी और एक भाग रह गया कहते हैं तुरम भोगस् धीमही भगस्य देवस् जो आदित्य रूप देव है तो हम तूरम तुरंत शीघ्रम हम शीघ्र वह आदित्य रूप जो देव है उस देवता का चिंतन करते हैं तो शीघ्र चिंतन करते हैं कहते हैं चित्त आपका इतना विक्षेप है कैसे शीघ्र चिंतन करेंगे कहते तो अभी हम तीन पाव पी लिए हैं ना तो इतना जो हम ग्रहण किए हमारा चित्त थोड़ा संस्कारित तो हो गया हमारा चित्त एकाग्र हो गया इसलिए कहते हैं कि हम अभी आपका ध्यान करेंगे हम आपका ध्यान कर रहे हैं धीमही चिंतन मही हम आपका भी चिंतन कर रहे हैं यह जो हम तीन पाद ग्रहण किए उससे हमारा चित्त संस्कारित हो गया हम शुद्धात्मा हो गए इसलिए आपका भी चिंतन करेंगे आगे कहते हैं अभी तुरम भगस्य धीमही इसके साथ कितने पाद हो गया चार पाद हो गया कहते हैं आगे निर्णिज्य कंग संघ उसको भी पीबती अभी जो पात्र था उसको धो लिया धो करके उसको भी पी लिया तो इसलिए भोजन करने के बाद वो पात्र में थोड़ा पानी डाल करके फिर उसको भी पी लेते हैं जैसा कुछ और ना बचे उसमें चमसम अभी पी लिया करके आगे कहते हैं पश्चात अग्नि है सम्बती फिर अग्नि के पास आ कर बैठ जाता है कैसे बैठेगा कहते हैं चरमणि व स्थंडिले व स्थंडिले अर्थात वेदी अग्नि के पास जो वेदी है अथवा चरमणी कोई चरम डाल करके उसके ऊपर बैठ गया है और अभी वो व्रत पालन कर रहा है कहते हैं वाचम यमह अभी वाणी उसका मौन है वार्तालाप नहीं करेगा अप्रसाह अप्रसाह अर्थात दब नहीं जाना विक्षिप्त नहीं हो जाना किसी से कहते हैं अगर इस काल में उसको कोई स्वप्न इत्यादि दर्शन हुआ और स्वप्न में अगर स्त्री दर्शन हुआ साधारणतः कोई कर्म कर रहा है यह सब ब्रह्मचर्य इत्यादि पालन कर रहा है अगर स्वप्न में स्त्री दर्शन हुआ तो मन में थोड़ा ये विक्षेप होगा कि वृथा हो रहा है कर्म तो कहते हैं इसमें खेद प्राप्त करना आवश्यक नहीं है अगर स्त्री आदि दर्शन हुआ तो इसमें कोई अर्थात विक्षेप होने का कारण नहीं है स यदि स्त्रीयम पशिएत समृद्धम कर्म इति विद्यात् यह कर्म करने का समय में अगर स्वप्न में स्त्री का दर्शन हुआ तो कर्म समृद्ध अर्थात अच्छा फल देगा यह कर्म के लिए बात कहा गया कर्म समृद्धम इति विद्यात इस प्रकार की जाने तदैस श्लोको यदा कर्मसु स्त्रियं स्त्रियवप्नेशु पश्यति समृद्धिंग तानिया तस्मिन स्वप्न निदर्शने तस्म स्वप्न निदर्शन तदैस श्लोक जो ऊपर मंत्र में कहा गया इसी को स्पष्ट करके कहने के लिए उसका स्तुति स्तुतिरूप यह श्लोक हुआ यदा कर्मसु काम्यु समान अधिकरण है जब काम्य कर्म करता है यह जो कर्म अभी कहा गया ये महत्व प्राप्ति के लिए कहा गया था ये काम्य कर्म है क्राम काम्य कर्म अगर करता है उस समय में अगर स्वप्न में स्त्रीयम स्वप्ने पश्यति अगर स्वप्न में स्त्री का दर्शन होता है तो तत्र जानियात तो उस कर्म समृद्ध होगा अर्थात निश्चित रूप से फल मिलेगा तस्मिन स्वप्न निदर्शने है तस्मिन अर्थात वो जो स्त्री आदि जो कि कर्म प्राशस्त्य का कारण है अर्थात कर्म निश्चित रूप से फल देगा इस प्रकार की अगर स्वप्न में स्त्री दर्शन हुआ तो एक काम्य कर्म सफल निश्चित होते हैं समृद्धि कर्म का समृद्धि अर्थात तो वही कर्म निश्चित रूप से फल देता है यहाँ तक ये यह प्राण उपासना विद्या यह प्राण उपासना ये बात हुआ आगे पंचाग्नि विद्या ये कही जाएगी यह अभी उपासना ये कहा जाएगा पंचाग्नि विद्या में जो लोग अग्निहोत्र करते हैं गृहस्थ है वो लोग कर्म करेंगे और यह कर्म करके जो कर्म करेंगे वो दक्षिणायन में जाएंगे ना उत्तरायण में जाएंगे दक्षिणायन में उनके लिए मार्ग कहा जाता है वो पितृलोक जाएंगे पितृलोक से पुनरावर्तन करेंगे उन लोगों की जैसी जैसी गति होती है उस गति को जो उपासना करता है चिंतन करता है यह जो आगे उपासना कहा जाएगा अग्निहोत्र करने वालों का जो गति है उस गति विषय का ये चिंतन करेगा ये उपासना करेगा और यह उपासना करके यह किंतु दक्षिणायन में नहीं जाएगा उपासना करके यह तो दक्षिणायन में जाने वाले लोग जैसे जैसे गति प्राप्त करते हैं तद तो विषय को उपासना करके ये उत्तरायण में जाएगा तो उपासना करना सर्वदा उच्च कटिक है कर्म करने का अपेक्षा उपासना करना अच्छा है आगे यहां कहते हैं एक कथा भी कहेंगे कथा अर्थात तो जैसे सुख से ग्रहण हो जाए कहेंगेतुर् हूणेय पंचाला समिति एया तंग प्रवाहण जैवल जैवलिर्वाच कुमारानुष अशीषत पिते थी अनु ही भगवत इति श्वेतकेतुर हरुणेय नाम था श्वेतकेतु और आरुणेय हो गया पिता, -पिता मोह के नाम के अनुसार ये हो गया अरुणेय उसका पिता हो गया आरुणी और अरुणी का पिता हो जाएंगे अरुण यह अरुणा का पुत्र आरुणी अरुणी का पुत्र अरुणेय ये जो श्वेत अरुणी श्वेत का पिता जो उदाल का कहा है अच्छा तो अन्यत्र कहीं है? हाँ महाभारत का शांति पर्व में एग्जाम ये जो श्वेत था ये अष्टवक्र ऋषि का भंज है ना इस प्रकार के श्वेत केतुर् आरुणेय हंचालाना समिति एयाय आया आ गया पंचाल देश का जो समिति अर्थात जो राजा का दरबार उसमें आ गया यहाँ तो अधिक नहीं दिया अन्यत्र विचार करके कहे हैं पंचाल देश में आकर के वहाँ जो ब्राह्मणों का जो गोष्ठी होता है वो सब में शास्त्रार्थ करके ब्राह्मणों को परास्त करने लगा फिर अंतिम में सोचा कि राजा के पास तो श्रेष्ठ ब्राह्मण लोग होंगे इसलिए राजा का दरबार में जा के वहाँ ब्राह्मण लोगों को फिर परास्त करेंगे इस प्रकार की बुद्धि रख करके गया राजा ने वो बात सुना है कि यह कि ब्राह्मण वालों का करके इस प्रकार करता है तम ह प्रवाहणो जयवलीर उबाच जैसे वो राजसभा में आया राजा उसको पहले कहता है कुमारा इस प्रकार के तो यह ब्राह्मण है राजा क्षेत्रीय है तो ये थोड़ा ताच्छल्य है तो कुमारा इस प्रकार की अनादर अर्थ में प्लुति कर दिया गया तो अन निग्र, नि, निग्रह निगृहानुग्रहे च इस प्रकार के निगृह अर्थात तो उसको निग्रह कर देने के लिए उसका जो गति हो रहा था सबको परास्त करना उसमें थोड़ा रोकने के लिए कहा कुमारा तो आ पिता पिता आपको अनुशासन दिए हैं अर्थात पिता आपको विद्या दिए हैं तभी तो जब उसको कुमारा इस प्रकार की थोड़ा तात्चल्य कर दिया तात्सल्य कर दिया अभी इसको भी थोड़ा ख़राब लगा वो भी कह दिया अनु ही भगव इति ब्राह्मण क्षेत्रियों को भगव ये नहीं कहना है भगव भो ये सब गुरु आचार्य ब्राह्मणों को कहा जाता है ये भी उसको उसी प्रकार कह दिया अनु अनु, अनु अर्थात तो अनुशिष्टवान अस्मि तो पिता मेरे को शास्त्र का अध्यापन करवाए हैं तभी तो राजा कहता है राजा तो अभी उसको थोड़ा उसका जो अहंकार है उसको दबाने का था इसलिए राजा अभी उसको ऐसा प्रश्न पूछ रहा है जो कि राजा जानता है कि इसको पता नहीं है कहते तो ना जब युद्ध होता है जब शास्त्र में आता है जो अच्छे रथी होते हैं वो प्रतिपक्षी युद्धा के ऊपर वो अस्त्र नहीं चलाते हैं जबकि इसको पता है कि वो अस्त्र का निराकरण का उपाय उसको पता नहीं है वो तो मारा जाएगा युद्ध इस प्रकार की नहीं होता है कि अवश्य करके मार देना वो नहीं है तो इसी प्रकार की शास्त्रार्थ होने का समय में राजा को पता है कि वो जानता ही नहीं है तो फिर भी कहते हैं उसको थोड़ा अहंकार को उपशमन कर देने के लिए अर्थात तो विद्या ददाति विनयम वो होना चाहिए अगर नहीं है तो राजा उसको भी शासन कर रहा है राजा पूछ रहे हैं बेत्थ य तो अजा प्रयती न भगवैति व्यथ्थ यहाँ पुनरावर्तन न भगवैती व्यथ्थ पथोरदेवयान से पितृयान से व्यावर्तना न राजा राजते हैं व्यत्थ व्यथ अर्थात जानी अब जा जानते हो क्या ना ये तो लट्क है जानी ही नहीं जानसि आप जानते हैं क्या यद इत अधि प्रजा प्रयंती इति तो यहाँ से मर कर के प्रजा कैसे जाते हैं तो यह अधि अधि अर्थात ऊर्धव यहाँ से प्रजा कैसे जाते हैं मरने के बाद ये इस इसलोकों से जो पर्व के लिए जाते हैं तो कैसे जाते हैं वो आपको पता है क्या मार्ग कैसे जाते हैं पता है क्या प्रथम प्रश्न हो गया ओके दिया न भोगव इति अभी तो उसको भोगव कहना ही पड़ेगा पहले तो रोस वो कह दिया था अभी तो उत्तर ही पता नहीं है इसलिए अभी कहना पड़ेगा व्यथ तो यथा पुनरावर्तन तय तो थी यहाँ से जब जाते हैं फिर पता है क्या कैसे पुनरावृत्ति करते हैं यह लोक में पुनः कैसे आते हैं यह कहा स्वेत के तो कहा न भोगवती थी व्यथ पथोर देवयान से पितृयान से यहाँ से तो मर के जाते हैं आगे कहाँ देवयान और पितृयान का मार्ग कहाँ से विभाग हो जाता है यहाँ से जो जाएँगे कुछ दूर तक तो एक ही रास्ता में जाएंगे मार्ग में आगे ये मार्ग विभाग हो जाएगा राजा पूछते हैं श्वेत को आपको ये बात पता है क्या कहाँ से ये दोनों मार्ग विभाजित तो हो जाते हैं क्या न भगवहती आगे बताएँगे ये कहाँ से मार्ग विभा विभाजित तो होता हो व्यत्थ यथा लोको न इति न भगवैति व्यत्थ यथा पंचम्याम पुरुषवचसो बाप इति नाइ भगवती आपको यह बात पता है क्या जैसे असो लोको निय पूयते सं... है ना हाँ, संपूर्यत पूरी तली दीर्घ भी होगा दीर्घ है न अस ना, ना संपूर्यतः यहाँ से जब इतना मर कर के सब जाते हैं वो लोक कैसा भर नहीं जाता जो परलोक को भर जाना चाहिए क्यों नहीं भर भरती हो जाता है क्यों नहीं पुराना हो जाता है ये कहता है ना भोग बैठे बैत्थम यथा पंचम्याम आहुत आपह पुरुष वचसोति पंचम्याम आहुत यह कहा जाएगा जो अग्निहोत्री होते हैं अग्निहोत्र करते हैं यह अग्निहोत्र में जो घृतादि आहूति देते हैं घृत सोम आज्य दुग्ध दधि इत्यादि ये सब आहुति देते हैं घृत ये आज्य हो गया ये सब कहते हैं ये सब जलीय रूप है जलीय पदार्थ है इसका आहूति दिया जाने से पंचम्याम आहुति अर्थात ऐसे पांच अलग, अलग अलग स्थान पर उसका आहुति होगा आहुति होकर के अंतिम में जो यह जीव यह लोक में अभी अग्निहोत्र कर रहा है मरने के बाद आगे आगे चल करके पांच बार उसका हवन होगा हवन हो करके अंतिम में पुनः पुरुष बनेगा अर्थात यह लोक में आ करके मनुष्य शरीर प्राप्त करेगा यह पता है कि आपको पंचम आहूति होने के बाद वो कैसे पुनः पुरुष शरीर प्राप्त करता है अर्थात ये पांच आहूति सब क्या क्या है कैसा ये उसकी गति होती है ये आपको प्राप्त है क्या कथा नई व तो अर्थात है कि ये सबसे हमको एक भी प्रश्न का उत्तर पता नहीं है ये कह दिया अभी राजा ने उसको बता देता है कि देखो ऐसे आपको बहुत चीज़ अभी पता नहीं है इसलिए आप शांत हो जा अथानु किमुशिष वोचथा यो मानी न विद्यात कथम सो हायस्तह सोनुशिषो ब्र ब्रुवीतेतिहायस्थ तंग ऐयाय तंगोवाचा नुशिष्य वावकिल माँ अप्रवित अनुत्वा अणुष्य शिशमी अथ अनु किम अनुशिष्ट अबोच अबोचथा यो ही ईमानी न विद्या आपको तो यही चीज़ पता नहीं है आप क्या कह देते हैं कि मेरे को पिता ने अनुशासित तो किए हैं अर्थात तो मेरे को पिता ने अध्यापन करवाए हैं आप क्या ऐसे कह देते हैं यही चीज़ आपको पता नहीं है और जिसको यह बात पता नहीं है वो विद्वानों का सभा में जा के कथम स अनुशिष्टो भ्रुवीत कैसे वो कहेगा विद्वानों के सभा में जा कर के हमको पिता हमको अनुशासन प्राप्त तो हुआ है विद्या प्राप्त तो हुआ है अगर यह बात नहीं जानता है तो स ह आयस्त पितुर्धम ए आय तंग हाच अभी श्वेत के तु अभी उसका अर्थात मुख निम्न की दिशा में हो गया अर्थात मुंह नीचे हो गया स ह आय राजा के द्वारा वो अर्थात आयासित अर्थात राजा ने उसको हताश अवस्था में ले आया पराजित तो अवस्था आयस्त अर्थात आयासित आयासित अर्थात दुखी हो गया पीड़ित तो हो गया कि हमको ये बात भी पता नहीं है स आयस्त आयस्त अर्थात ता ता ता अंतिम तात्पर्य हो गया पीड़ित तो हो गया दुख से हमको विद्या पता नहीं है होने के बाद पितूर अर्धम ए आय पिता के अर्धम अर्धम, अर्धम अर्थात स्थान तो अर्थात तो घर में आ गया पिताजी के पास आ गया आकर के तंग हो वाच पिता को कहा अनुशिष्य बाब कि भगवान अवरवित आपने हमको अनुशासन पूरा नहीं करके यह बात कह दिए क्या कह दिए ता अनुशिश आपको हमने अनुशासित कर दिया अर्थात आपको हमने विद्या अध्यापन करवा दिया अभी पूरा तो नहीं करवाए यह सब चीज़ और रह गया आप हमको इसके बारे में बताएँ नहीं ज्ञान नहीं करवाए इस प्रकार की कहा पंच मांजन्यबंधु प्रश्ना अप्राक्षित नई कंचना शक विवक्ष विवक्त स होवाच यथा तदेताद तदैतादनब यथा हम यहाँा नई कंचन वेद यद्य हम इमा। यद्य हम ईमान अवेदिश्यम कथम ते न अवश्यमती अभी श्वेतकेतु आगे कहता है कि अर्थात किस विषय का प्रश्न है जो कि आपको पता नहीं आपको कैसे लगा कि हमने आपको पूरा अध्यापन नहीं करवाया है पिता का इस प्रकार के आकांक्षा होने से पुत्र श्वेत केतु कहता है राजन्य बंधु मां पंच प्रश्नान अप्राक्षित राजन्य बंधु अर्थात राजन्य है बंधवो मेरे बंधु लोग सब राजा हैं कोई कहता है ना मेरा मित्र वो है ये है सब बड़े बड़े आदमी के साथ जो कहता है कि मेरा संबंध है मेरा संबंध है उसके साथ उसके साथ है तो जो वास्तविक बड़ा आदमी होगा वो नहीं कहेगा कि मेरा संबंध है उसके साथ उसके साथ दूसरे अर्थात विशिष्ट व्यक्ति के साथ संबंध कह करके अर्थात अपना थोड़ा महत्व तो जो दिखाता है ये कहते उसके पास वास्तव में महत्व नहीं है अभी यह कहता है स्वत्यकेतु को स्वत्यकेतु वो जो प्रवाहना जैबलि को कहता है वह राजन्य बंधु अर्थात वो स्वयं राजा नहीं है उसका जो, जो मित्र लोग है वो राजा है और ये जैबली स्वयं क्या है कहते हैं दुर्भृत्त <laughs> आचरण करता है दुर् दुर्वृत्त दुर अर्थात जिसका आचरण वृत्तम दूर दूर अर्थात निंदनीय वो तो स्वयं इस प्रकार की निंदनीय आचरण करता है भाई राजा कहाँ निंदनीय आचरण किया आपका अहंकार को थोड़ा प्रशमन करवा दिया इतना ही तो किया किंतु इसमें क्रोध है तभी तो कहता है कि राजन्य बंधु मां पंच प्रश्नान अप्राक्षित मेरे को पांच प्रश्न पूछा तेषा न एक च न अशकम विवक्तु मिति वो पांचों से हम एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया सह उवाच अभी पिता कहता है कि यथा मा त्वम तद एतान अवध यह जो पांच प्रश्न आप मेरे पास आकर के जैसे जैसे आप बोल दिए मा माँ अर्थात माम तुम अवध आप आकर के जैसे मेरे को कह दिए क्या कह दिए कहते हैं एतान एतान पंच प्रश्न मेरे पास आकर के जो आप ये पांच प्रश्न कह दिए यथा अहम ऐसा न एकंच न वेद हम भी इसमें से एक भी प्रश्न का उत्तर हम भी नहीं जानते हैं पिता ये बात कहते हैं और अभी श्वेत केतु को ये बात विश्वास नहीं होगा तो हमारे पिता इतने बड़े विद्वान हैं उदालूणी है कहते हैं उनको कैसे पता नहीं है इसलिए पिता उसको विश्वास देने के लिए कहते हैं यदि अहम ईमान अवेदिश्यम कथम तेनावश्यम अगर यह सब प्रश्न का उत्तर हमको पता होता तो हम आपको कैसे नहीं बताते अर्थात तो हमको ये बात तो पता नहीं है आगे का थोड़ा कथा यहाँ दिया नहीं वहाँ वृद्धा में ये बात कहा गया पिता पुत्र को कहते हैं तो हमको भी पता नहीं है इसलिए हमको जाना है विद्या प्राप्त करना है तो चलिए हम लोग दोनों मिलकर के विद्या प्राप्त करेंगे पुत्र कहता है कि हम तो उस राजन्य बंधु का मुख भी देखना चाहता आप जाइए <laughs> तो आप जाकर के विद्या ग्रहण करिए इस प्रकार की वहाँ वृद्धा में कहा गया तो यहाँ नहीं कहा गया अभी पिता को विद्या प्राप्त नहीं है तो पिता जा रहे हैं विद्या प्राप्त करने के लिए सह गौतम राज अर्धम एयाय प्राप्ताया अरहं अर्चकार सह प्रातः सभाग उदेहाय तंगोवाच मानुष मानुसस्य भगवन् गौतम वितव वरंग इति राजन स होवाच तवै राजनुषंब यमेंवश वाचम अभासास्तामें मे ब्रूहति सह्री बभूव सह गौतम गौतम गौतम गोत्रमहे पिता अर्थात तो जो उद्दालु आरुणी ओ राज्यो अर्धम ए आय वो राजा के पास गया प्रवाह जयवली के पास अर्धम अर्धम स्थानम राजा के स्थान में गया जाकर के कहते हैं तस्मय है प्राप्त गौतम अभी राजा के पास आ गया राजा जानता है इस ये ऋषि को प्राप्त प्राप्त करके ऋषि को प्राप्त करके राजा का कर्तव्य होता है ऋषि अगर आए हैं तो उनका सत्कार करना कहते हैं सकार अर् पूजा तो उनका सम्मान किया क्योंकि एक क्षेत्रिय का कर्तव्य होता है कोई ऋषि कोई ब्राह्मण आए हैं तो उसका पूजा करना सह प्रातः सभाग उदयाय अभी इसका आतिथ्य स्वीकार करके आरुणि जो पिता वो रात में उधर रहा और प्रातः काल जब अपना नित्य कर्म पूर्ण करके सभाग उदय आय सभाग सप्तमी अंत है सभागे अर्थात सभागे अर्थात अर्था सभाम गते कश्य कहते हैं कश्मीन कहते हैं राजी राजा जब सभा में आ गया तब गौतम भी सभा में आ रहा है प्रातः सभागे सभागे सती अर्थात राजा जब सभा में आ जाता है गौतम भी आ रहा है तंग ह उवाच अभी गौतम को देख करके राजा कह रहा हैं मानुष भगवन गौतम वित्त वरं वरंग वृणिता हे गौतम आप मनुष्य संबंधी वित्त बर मांगो मनुष्य संबंधी वित्त अर्थात ये गो हिरण्य अश्व इत्यादि मनुष्य संबंधी वित्त में शास्त्र में विचार होता है वित्त एक मानुष वित्त और एक दैव वित्त दैव वित्त उपासना विद्या अभी राजा उसको सीधा ही कह देता है कि मानुष वित्त आप मांगिए राजा को पता है कि अभी उसका पिता है अरे पिता आए हैं क्यों कहते हैं पुत्र को पता नहीं है तो ये बाकी सब चीज पता चल जाएगा राजा को इसलिए यह जो गौतम आए हैं वो वो विद्या संबंधी कुछ मांगे उससे पहले ही राजा कह दिया आप तो मानुष वित्त तो हमको मांग लीजिए अर्थात तो वो दैव बीतो विद्या का प्रार्थना आप मत करिए पहले से निषेध कर दिया परोक्ष रूप से कर दिया सीधा शब्द नहीं कहाँ परोक्ष रूप से कर दिया निषेध कर दिया मानुष से भगवान गौतम वित्त से वरंग वृण आप मांग लीजिए स ह उवाच तबै व राजन मानुषम वित्तम यहाँ तो दिया नहीं वृदा रहने थोड़ा थुण अधिक कथा है इसका तो गौतम कहता है कि राजा हम आपका राज्य में है और आप हमको तो समय समय पर देते ही हैं आपको पता है कि हमारे पास सब है क्योंकि आप ही तो देते हैं इसलिए हम वो मानुष वित्तम मांगने के लिए अभी नहीं आया वो कहता है वहाँ यहाँ ये यह बात दिए नहीं है यहाँ गौतम कहते हैं कि तबैव राजन मानुष ये जो मनुष्य संबंधी वित्त तो ये आपके पास ही रहने दीजिए या एव कुमारस्य अन्ते वाचम अभाष थाम एव मैं ब्रूही तो जो आप मेरे पुत्र के सामने जो वाचम अभाष था जो प्रश्न रखे थे वो प्रश्न का उत्तर आप मेरे को बता दीजिए अभी तक तो राजा कह रहा था आप मांग लीजिए जैसे ही मांग लिया प्रश्न कहते हैं कि स हृछ्री बभू व कृछरी अर्थात थोड़ा कातर हो गया अर्थात तो देने में थोड़ा संकोच हुआ <coughs> अभी देना तो पड़ेगा ही किंतु सीधा तो ऐसा नहीं देगा क्योंकि अगर अभी ऋषि को ब्राह्मण को विद्या प्राप्त करना है विद्या प्राप्त करना है तो जैसे उपाय शास्त्र में कहा गया उसी उपाय से प्राप्त करना पड़ेगा क्षत्रिय अगर ब्राह्मण के ब्राह्मण अगर क्षत्रिय के पास जाता है विद्या प्राप्त करने के लिए उसको कहते हैं काल, तो इस काल में जैसा संविधान किया गया उसी प्रकार की प्राप्त करना है विद्या तंग चिंग वसत पय चकार तंगोवाच यथमा गौतम अवद अब, गौतम अवद यथे यंग न प्राक्वत पुरा ब्राह्मणान् गच्छति तस्व लोकेशु क्षत्र्व प्रशासनम अभूदि तस्मच तंग अभी गौतम को राजा कहता है बस चीरम आप अभी दीर्घ काल यहाँ रहिए क्योंकि अभी उसको विद्या प्राप्त करना है तो आचार्य जैसा कहेंगे उसको इसी प्रकार चलना पड़ेगा बस इति आज्ञा पयांग चकार अभी उसको आज्ञा भी दिया तंग होवाच अभी राजा ने दो चीज कर दिया जो कि राजा अपने आप को मानता है कि हमसे दोष हो रहा है एक है कि पहले उसको निषेध कर दिया कि परोक्ष रूप से कि हम तो आपको विद्या ऐसे देने वाले नहीं है और दूसरा बाद ये होकर के ब्राह्मण को निर्देश दिया कि आप यहाँ दीर्घकाल रहिए ये दो के चलते राजा अपने आप को थोड़ा अर्थात मान रहा है कि मेरे से ये दोष हो रहा है वो दोष का क्षालन के लिए वो क्षमा प्रार्थना कर रहा है राजा तंग हाच अभी को राजा कह रहे हैं यथा माँ त्वम गौतम अवधो हे गौतम जैसा आपने हमको कहे तो क्या कहे कहते कि यह मम पुत्र से सम्मुखे पुत्र से समीपे वाचम पुत्र अन्ते अंत पुत्र से अंत वाचम अभास था तां ब्रूही आप ये जो बात हमको कह दिए तो यथाइम न प्राकतः पूरा विद्या ब्राह्मणान् गच्छति इससे पहले यह जो विद्या यह ब्राह्मणों के पास नहीं जाता था ब्राह्मणों के पास यह विद्या नहीं थी तस्मादु क्योंकि ये विद्या ब्राह्मणों के पास नहीं थी इसलिए इस विद्या में केवल क्षेत्रियों का ही प्रशासन था अर्थात क्षेत्रीय लोग इसका उपदेश करते थे क्षेत्रीय परंपरा में ही ये चलता था ब्राह्मणों के पास ये विद्या नहीं थी तस्मादु सर्वेशु क्षेत्र से एव प्रशासनम् अभूत प्रशासन अनुशासन अनुशासन उपदेश करना क्षेत्रीय ही इस विद्या का केवल उपदेश करते थे दसमें हो आच अभी ब्राह्मणों के पास नहीं था किंतु ब्राह्मण गौतम आकर के विद्या का विद्या प्रा, की प्रार्थना की करने से अभी राजा को देना ही पड़ेगा क्योंकि शास्त्र में यह नियम है कि अगर विद्यार्थी योग्य है और आपके पास विद्या है तो आप निषेध नहीं कर पाएंगे आपको विद्या देना ही है उसको शास्त्र में निंदा किया जाता है कहते हैं ज्ञान जिसके पास ज्ञान है विद्या है किंतु योग्य अधिकारी को नहीं देता है उसकी निंदा की जाती है अभी राजा को यह विद्या देना पड़ेगा वो कृछ्री बभू वो कहा गया था थोड़ा तो संकोच उसको हो गया कि इसके बाद ये विद्या और केवल क्षेत्रीय में आबद्ध नहीं रहेगी अभी तो ये सभी के पास चला जाएगा ब्राह्मणों के पास भी जाएगा यह विद्या अभी आगे उत्तर देंगे राजा पांच प्रश्न पूछा था उसमें पंचम प्रश्न था व्यथ यथा पंचम्याम आहूतऊ पंचम्याम आहुतौ। आपह आहुत आपसो भवंती ये जो पंचम प्रश्न था ये पंचम प्रश्न का उत्तर राजा प्रथमे दे रहा है क्योंकि पंचम प्रश्न का उत्तर हो जाने से बाकी सब प्रश्न का उत्तर ऐसे ही सामान्य रूप से हो जाएगा इसलिए पंचम प्रश्न का उत्तर प्रथम दे रहे हैं पांच आहुति पंचमी आहुति अर्थात उससे पहले और चार आहुति हो गए पंचम आहुति में यह जो आप, हो, आप हो, अर्थात अग्निहोत्र कर्म में जो जलीय पदार्थ हबीर रूपेण व्यवहार होते हैं वो सब कैसे पुरुष रूप को प्राप्त कर लेते हैं तात्पर्य यहाँ होता है कि अग्निहोत्र आहुति करता है यह अग्निहोत्र आहुति यह सब ऊपर उठ करके जाएंगे जाने से यह अग्निहोत्र करने वाला जो यजमान है यह सब आहुति यजमान को परिवेष्ट करके ले जाएंगे उसको जो लोक प्राप्त होना है वहाँ ले जाएंगे दिव दिवलोकों को ले जाएंगे दिव लोक अर्थात यह तो कर्म करता है कर्म करने से पितृलोक को प्राप्त करेगा जो पितृलोक ये भी स्वर्गलोक दिवलोक में माना जाता है उसका ये थोड़ा नीचे भाग है ऐसा कहा जाता है तो वो चंद्रलोक जाएगा वहाँ जा कर के वहाँ जो भोग करना है जितना उसका प्राप्त है वो भोग करेगा भोग करने के बाद अभी चंद्रलोक से प्रत्यावर्तन करेगा आकाश को प्राप्त करेगा आकाश से वायु वायु से फिर आगे पर्जन्य वृष्टि वृष्टि होकर के ये पृथ्वी में गिरेगा तो पृथ्वी में आने के बाद कोई वृक्ष में जाएगा ब्रीही अव इत्यादि फिर आगे गति तो बहुत कठिन है वो चलता रहेगा इसको कहा जाता है अनुषयी चलता रहेगा होकर के फिर कभी कोई पुरुष में आ जाएगा जो पुरुषों की गृहस्थ है जिसमें सामर्थ्य है पत्नी संबंध करने का हो कर के आगे गर्भ होगा गर्भ हो, हो कर के जन्म हो जाएगा पुरुष होगा यह इस प्रकार की बताया जाएगा पंचमाहुति अर्थात यहाँ से मरकर के जाने के बाद पंचम आहुति होगा जो कि स्त्री में और उस आहुति से यह जीव पुन शरीर प्राप्त करेगा यह प्रक्रिया सब आगे बता रहे हैं इस प्रकार की चिंतन करना है उत्तरायण गति में जाएगा वो जो उपासक असो वाव रोको गौतम अग्निश तस्याद्वित्य एवं समितिध रश्मो धूमो अहर अर्चि अर्चिस चंद्रमा अंगारा नक्षत्राणी विष्पलिंग असौ वलोक लोक अर्थात जो दिवलोक असौ कहते हैं हे गौतम वो दिवलोक अग्नि है तो दिवलोक अग्नि है ये दिवलोक वास्तव वा में अग्नि है द्यूलोक स्वर्ग लोक है वो अग्नि नहीं है वहाँ देवता लोग रहते हैं अनग्नि में अग्नि का चिंतन करना आरोप करके चिंतन करना ये उपासना है हाँ। कहते हैं कि वो स्वर्गलोक है गौतम वो स्वर्गलोक अग्नि है तो जैसे अग्निहोत्र कर्म करने का समय में आहवणनी अग्नि होता है वो अग्नि में समिध आर आधार करता है काष्ठ डालता है तो डालने से उसमें रश्मि निकलेंगे और उसमें अरची अरची अर्थात ज्वाला होगा उसे चंद्रम अंगारा हो जाएंगे वो जब अग्नि शांत होगा धीरे धीरे अंगार होगा उससे विस्फुलिंगार निकलेंगे यह सब जैसे सामान्य अग्निहोत्र में होता है अभी तो यह व्यक्ति अग्निहोत्र नहीं कर रहा है वो तो केवल चिंतन कर रहा है उपासना कर रहा है स्वर्ग लोगों को एक अग्नि कह दिया गया जैसे आहवनी अग्नि में अग्निहोत्र करता है उसके साथ ये सब रहते हैं समिध रहेगा रश्मि रहेगा अर्ची रहेगा अंगारा रहेगा विस्फुलिंग रहेंगे स्वर्ग को अगर आप अग्नि कहते हैं उसमें भी ये सब अवयव दिखाना पड़ेगा नहीं तो चिंतन कैसा करेगा वो दिखा रहे हैं आदित्य एव समिध जो दीवलो कहें जो अग्नि है उसमें अगर समिधा आधार करते हैं तो अग्नि प्रज्ज्वलित तो होता है जलता है इसी प्रकार की जो दिवलोक रूप का अग्नि है उसको जलाने वाला कौन है कहते हैं कि आदित्य आदित्य ही दिवलोकों को, को प्रज्ज्वलित तो करता है और रश्मय धूम जैसे अग्नि से धूम निकलता है ये जो काष्ठ डालने से वास्तविक काष्ठ डालने से धूम निकलता है इसी प्रकार के काष्ठ स्थानीय हो गया आदित्य आदित्य से रश्मि निकलते हैं इसलिए रश्मि को धूमो कह दिया गया अहर अरछी अरछी अर्थात ज्वाला जैसे काष्ठ के चलते ज्वाला होता है इसी प्रकार के आदित्य के चलते अरचि अहर आदित्य के चलते अहर और अर्थात दीन आगे चंद्रमा अंगारा यह जो दिवलोक रूपक अग्नि तो कहते हैं कि आदित्य के द्वारा जलता था फिर जो थोड़ा शांत हो जाएगा कहते हैं अग्नि थोड़ा शांत होता है तो अंगारा बनता है इसी प्रकार के वो दीवलोक का अग्नि जब थोड़ा शांत बनेगा तो चंद्रमा हो जाएगा और नक्षत्राणी विष्फुलिंग विष्फुलिंग सब सब दिशा में फैल जाते हैं इसी प्रकार के नक्षत्र सब दीवलोकों का विष्फुलिंग जैसे यह तुलना कर दिया गया तस्मिन् एतस्मिन् तस्तौ देवा श्रद्धा जुहति आहुते सोमो राजा संभवती अभी तस्मिन् एतस्मिन् अग्नि यह अग्नि कौन सा अग्नि था द्यूलोक यह द्यूलोक नामक अग्नि में देवता लोग हवन करेंगे अभी यजमान का यह लोक में शरीर छूटा तो अभी वो गया तो गया किसके साथ गया कहते हैं अग्निहोत्र जो करता था उसमें जो सब द्रव्य पदार्थ व्यवहार होते थे सोम आज्य पय दधी ये सब ये उसको अभी बेस्टन करके ले रहे हैं वो यजमान को अभी इसी पदार्थों को श्रद्धा कहा जाता है जो ये आप संबलित पदार्थ है इसी को श्रद्धा कहा गया इसी को देवता लोग और स्वर्ग लोग रूपक अग्नि में हवन कर देंगे तो देवता कौन है कहते हैं यही जो यजमान का सब प्राण इंद्रिय है इंद्रिय अर्थात इंद्रिय अभिमानी देवता यजमान का जो इंद्रियों का अभिमानी देवता अभी वो वो यजमान को हवन करेंगे यजमान बेष्टित तो हुआ है वो श्रद्धा के द्वारा श्रद्धा कहने से वो सब पदार्थ जो कि अग्निहोत्र में वो आहूति दिया था वास्तविक वही आहूति ही सूक्ष्म रूप से जाते हैं उसी को श्रद्धा कहा जाता है उसी में बेष्टित तो होकर के यजमान जाता है अभी श्रद्धा नामक आहुति जो कि यह लोक से गया था अग्निहोत्र कर्म से जो गया था उसको स्वर्गलोक रूपक अग्नि में हवन कर दिए होने से तस्या आहुते है पंचमी उस आहुति से सोम राजा संभवती सोम सोम अर्थात तो जो चंद्र वो अभी इसकी उत्पत्ति होगी सोम राजा इसकी उत्पत्ति हो जाएगी अभी प्रथम अग्नि में हवन हो गया तो हवन होने से कहते हैं कि ये सोम का उत्पत्ति हुई आगे दूसरा अग्नि के लिए कहते हैं पर्जन्यो वाव गौतमाग्निस्त वायु वायुरेव समिद अभ्रंग धूमो विद्युत अर्चिर असनि अंगारा ह्रादनयो विस्फुल्लिंगा राय है ना ला हैय राय अच्छा है ना किंतु तो द शायद ठीक नहीं है हम्म ठीक है ठीक है इसको देख करके राधा राद है अच्छा राधा नयो विष्फुलिंगा रण में राधु नयो दिया है क्या कहीं तो स्मरण हो रहा है अच्छा तो यहाँ अभी पर्जन्यव गौतम अग्नि यह द्वितीय अग्नि हो गया द्वितीय अग्नि हो गया परजन्य परजन्य अर्थात वृष्टि संभव करने के लिए जो सब शक्ति कार्य कर रहे हैं वृष्टि आगे होने वाला है उसको वृष्टि को जो लोग बनाएंगे उसको कहते हैं वृष्टि उपकरण अभिमानी देवता ये सब देवता है तो कहते हैं इनको कहा गया यहाँ परजन्य ये गौत, गौतम ये गौतम ये परजन्य द्वितीय अग्नि हुआ अभी उस अग्नि का कहते हैं तस्य वायुरेव वा रेव ये जो परजन्य रूपक अग्नि हुआ इसको चलाने वाला फैलाने वाला उसको तेज गति देने वाला कहते हैं वायु ही होता है इसलिए वायु हो गया समिद जो अग्नि को बल देता है वो समिध है इसी प्रकार के परजन्य रूप अग्नि को बल देने वाला चलाने वाला वायु अभ्रं धूम अभ्र अर्थात मेघ तो मेघ तो अर्थात जो थोड़ा घनीभूत हो जाता है जो पहले घनीभूत होने से पहले टुकड़ा टुकड़ा सब निकलते हैं उनको पर्जन्य कहा गया आगे घनीभूत हो गया तो मेघ हो गया अभ्रम उसको धूमो कहा गया अगे विद्युत अरची तो यह जब सब परजन्य एकत्र होते हैं कहते हैं उससे विद्युत निकलता है वो अग्नि से जैसे अरची स्थानीय असनीर अंगारा ये जो अंगारा होते हैं वो कठिन पदार्थ होता है इसी प्रकार की वो जो असनी है वज्र है वो भी कठिन पदार्थ होता है वज्रपात तो होता है जो कहीं कहते हैं तो कठिन पदार्थ ये कुछ ऐसे सोच लीजिए आगे ह्रादनयो विस्फुलिंग ह्रादनयो अर्थात तो जो मेघ का गर्जन है वो विष्फुलिंग सब सब दिशा में फैल जाता है तस्मि तस्मिन, तस्मिन अग्नौ देवा सोमंग राजान जुहवती त आहुतेर वर्षं संभवति ये हो गया द्वितीय अग्नि प्रथम अग्नि क्या था दिवलोक उसमें किसका हवन किए थे श्रद्धा का और श्रद्धा का हवन करने से उसे क्या उत्पत्ति किसकी उत्पत्ति हुई थी सोम राजा कहा गया था अभी पूर्व अग्नि से जिसकी उत्पत्ति हुई थी द्वितीय अग्नि में अभी उसको हवन कर देंगे तस्मिन तस्मिन अग्नो पर्जन्य रूपक अग्नि में देवा देवा अर्थात यजमान का जो इंद्रिय का अभिमानी देवता सोमंग राजान जूहोती जो प्रथम अग्नि से जिसकी निष्पत्ति हुई थी उसको द्वितीय अग्नि में हवन करते हैं तस्या आहुतेर् वर्ष संभवती अभी जो द्वितीय अग्नि में हवन हुआ उससे अभी फल हुआ वर्षा वर्षम वर्षा अभी वर्षा यह द्वितीय अग्नि का आहुति से इसकी उत्पत्ति होगी अभी यह पदार्थों को लेकर के तृतीय अग्नि में हवन करेंगे अभी तृतीय अग्नि के लिए कह रहे हैं पृथ्वी वाव गौतम अग्निस्त संसर एव सम आकाशो धूमो रात्रिर्चिर् दिशो अंगारा अवांतर दिशो विष्पलिंग अभी तृतीय अग्नि हो गया पृथ्वी अभी इस पृथ्वी का इसमें भी सब अग्नि का अवयव कहते हैं ये पृथ्वी रूप का अग्नि का संवत्सर समेद समित अर्थात काष्ठ स्थानीय ये सर क्यों कहते हैं कि सर के द्वारा ही सर परिवर्तन होता है उसके मास के बाद मास ये सब अयन परिवर्तन होते हैं परिवर्तन होने से ये पृथ्वी में बृह आबादी सब निष्पन्न होते हैं इसलिए सर के चलते ही ये पृथ्वी प्रज्ज्वलित तो हो जाती है अर्थात इसमें बृह आबादी सब आ जाते हैं तो यही है पृथ्वी का सार्थकता प्रज्ज्वलित हो जाना बृहआबादी उत्पन्न हो जाना आगे आकाशो धूम जो अग्नि से धूम निकलता है इसी प्रकार के पृथ्वी रूपों का अग्नि से आकाश निकलता है आकाश निकलता है अर्थात थोड़ा जो ऊपर में जाएंगे देखेगा आकाश इस तरह भी आकर के पृथ्वी में लगा हुआ है और उस तरफ भी लगा हुआ है तो इससे निश्चय होता है कि कहेंगे कि जैसे आकाश पृथ्वी से ही निकला हुआ है रात्रिर अरची अरची अर्थात ज्वाला रात्रि पृथ्वी का छाया दिशो अंगारा अंगारा जैसे अग्नि थोड़ा शांत हो जाने से इसी प्रकार की पृथ्वी जब थोड़ा शांत हो जाता है कहते हैं दि अवांतर दिशो विस्फुलिंगा अवांतर दिशा जो कोणा कहते हैं ये सब विस्फुलिंग स्थानीय क्योंकि ये सब छोटे छोटे होते हैं अवांतर दिशा दिशा जैसे अधिक हुआ अवांतर दिशा कम होता है छोटे उसका स्थान होता है इस प्रकार की यह सब चिंतन करने का है अभी पृथ्वी पृथ्वी एक कितने संख्या का अग्नि हो गया तृतीय हो गया अगर ये पृथ्वी रूपक अग्नि में अभी पूर्व जो पर्जन्य रूपक का अग्नि में इसमें सोम का हवन करने से किसकी निष्पत्ति हो गई थी वर्षा वृष्टि की अभी ये तृतीय अग्नि हो गया पृथ्वी इस पृथ्वी में वर्षा रूपक ये हवन वर्षा को हवन कर दिया जाएगा पृथ्वी में वर्षा हो जाती है तस्मिन् एतस्मिन् अग्नो देवा वर्षं वर्ष जुहवती तस्या अन्नं संभवति तस्मिन् एतस्मिन् अग्नो ये जो पृथ्वी रूपक अग्नि में देवा देवता कहने से यजमान का जो इंद्रियों का अभिमानी देवता क्योंकि यह जब यजमान है वो तो ये सब आपह इसके द्वारा परिवेष्टित तो हो करके जा रहा है उसको बांध करके ले रहे हैं और उनको ले रहे हैं कौन कहते हैं उसी का जो अभिमानी देवता सब आगे आगे हवन करके उसको ले रहे हैं तस्या आहुते रवि पृथ्वी रूप अग्नि में वर्षा तो इसके आहुति दी जाने से कहते हैं अन्न संभवती तो यह तृतीय अग्नि का फल हो गया अन्न अन्नम अर्थात जो ब्रीही आबादी पृथ्वी में हवन होने से वर्षा का ही ब्रीही आबादी होते हैं आगे चतुर्थ अग्नि के पास जाएंगे पुरुषो व गौतम अग्निश तय वाघ एव समित प्राणव धूम जिह्वाचि चक्षुर अंगाराहा स्रोत्रंग विस्फुलिंग पुरुष पुरुषो व गौतम अग्नि है गौतम पुरुष ही अग्नि ये कितने संख्या का अग्नि हो गया चतुर्थ अग्नि हो गया तस् वाघ एव समित ये पुरुष का सबसे ज़्यादा प्रकाश किससे होता है कहते हैं से होता है बात बोलने से पुरुष का स्वरूप पता चलता है प्राणो धूम क्योंकि उसका नासिका से मुख से निकलता है ये धूम प्राण इसलिए अग्नि जो पुरुष स्वरूप अग्नि हुआ उसका धूम हो गया प्राण जी हुआ अर्ची त तो जीवा जीवा जैसे लोहिता रंग लाल रंग है और ची जो ज्वाला वो भी लाल दिखता है दोनों में ये साम्य आ गया इसलिए जीहुआ हो गया पुरुष रूप को अग्नि का अर्ची चीह ज्वाला चक्षुर अंगारा चक्षुर अंगारा कहते अंगारा जो है उसमें थोड़ा प्रकाश दिखता है और चक्षु इसमें भी थोड़ा प्रकाश दिखता है दोनों में थोड़ा आभा रहता है और श्रोत्र विस्फुलिंग पुरुष रूपक अग्नि का विस्फुलिंग हो गए स्त्रोत्र क्यों कहते हैं स्रोत्रेन्द्रिय जो है उसका गोलक फैला हुआ है स्रोत्रेंद्रिय का श्रोतेंद्रिय आकाश है तो फैला हुआ है इस प्रकार की तस्मि तस्मिन अग्नौ देवा अन्न जुहती तस् रेतह संभवति तो अभी चतुर्थ अग्नि हो गया पुरुष और तृतीय अग्नि क्या था पृथ्वी तो पृथ्वी से जो पृथ्वी में वर्षा का आहूति दी गई थी अभी उससे क्या उत्पन्न हुआ था अन्नम अभी यह अन्न को चतुर्थ अग्नि पुरुष में हवन करेंगे देवता लोग तस्मिन ये तस्मिन अर्थात तो जो पुरुष रूप का अग्नि में देवा देवता का अर्थ इंद्रियों का अभिमानी देवता अन्न जूहोती अन्न को हवन करेंगे तस्या आहुतेर रेत संभवती यह जो अन्न को क्या चीज़ है कहते हैं यही अन्न में ही वो यजमान परिवेष्टित होकर के चल रहा है अन्न से पहले कहेंगे वर्षा में वो आया था उससे पहले कहते सोम में था उससे पहले कहें श्रद्धा में था ये देवता लोग इसी इसी रूप से उसको आगे आगे, आगे अग्नि में हवन करके आगे आगे ले रहे हैं देवताओं का वो कार्य है आगे पुरुष रूप के अग्नि में अन्न का हवन होने से तस्या आहुते रेतह संभवती रेत अर्थात तो पुरुष में वीर्य जो शुक्र कहते हैं सप्तम धातु अभी वो हो जाएगा अर्थात तो वीर्य में वो यजमान आ जाएगा उसके अंदर में यह तक हो गया चतुर्थ अग्नि योषा वावतमासा उपस्थव समीद यदमंत्र स धूमो योनिअर्चि करोति ते अंगारा अभिनंदा अभिनंद विस्फुलिंगा अभी पंचमग्नि हो गया योषा योषा अर्थात योषित योषा वाव गौतम अग्नि ये सब अग्नि नहीं है चिंतन करने के लिए पंचम अग्निहो्यायाषित स्त्री तस्या अभी अग्नि कहते हैं अग्नि में समिद्ध होने से अग्नि प्रज्ज्वलित तो होता है इसी प्रकार की स्त्री कहते हैं उपस्थ जो जननेन्द्रिय होता है स्त्री का तो वो समिद क्योंकि जनन इंद्रिय के द्वारा ये स्त्री प्रज्ज्वलित तो होता है अर्थात तो उसके द्वारा पुत्र आदि उत्पन्न करती है वो इसलिए उपस्थ इंद्रिय जननेन्द्रिय समिद हो गया यद उपमंत्र यते अर्थात संबंध के लिए जो पुरुषों को आमंत्रण करता है ये हो गया धूम और योनिर अर्ची जो अग्नि है स्त्री रूप जो अग्नि है उसमें अर्ची स्थानीय किसका कौन कहते हैं योनी योनी कहते हैं कि ये उभय समान लोहित रूपत्वात् यद अंत करोती ते अंगारा जो अभी स्त्री जो पुरुष के साथ संबंध करता है यह क्रिया कहते हैं अंगार स्थानीय क्योंकि धीरे धीरे उपशांत हो जाता है अभिनंदा विस्फुलिंग जो उससे आनंद होता है संबंध से कहता है कि विष्फ लिंगा बहुत छोटे छोटे होता है ये जो सुख बहुत कम होता है ये हो गया पंचम अग्नि अभी चतुर्थ अग्नि था पुरुष पुरुष में अन्न का आहुति दी जाने से उसे रेत तो संभव हुआ था वीर अभी पंचम अग्नि हो गया स्त्री तो पूर्व अग्नि से जो इसका निष्पत्ति हुई थी अभी स्त्री रूपक पंचम अग्नि में उसका हवन किया जाएगा तस्म एतस्म अग्नो देवा रेतो जुहवती आहुतेर आहुतेर्गर्भ संभवती जब पंचम अग्नि हो गई स्त्री उसमें देवता लोक देवता अर्थात इंद्रिय अभिमानी देवता रेत रेत अर्थात पूर्व अग्नि पुरुष रूपक अग्नि से जिसकी उत्पत्ति हुई थी उसको जुहवती अर्थात तो वो रेत में बेष्टित होकर वो यजमान आ रहा है अभी वो स्त्री में आ गया वो यजमान तस्य आहुतेर गर्भ संभव अभी वह आहुति से पंचम आहुति से वो जो यजमान आ रहा था अभी पंचम आहुति से गर्भ हो गया तो गर्भ हो गया अर्थात आगे शरीर प्राप्त करेगा इस प्रकार की सब क्रम से दिखाया गया प्रथम अग्नि क्या हो गया था दिवलोक उसमें किसका हवन किया गया था श्रद्धा का उससे किसकी उत्पत्ति हुई सोम अभी सोमों का हवन कौन सा अग्नि में किया पर्जन्य में पर्जन्य से किसकी उत्पत्ति हुई बृष्टि अभी यह वृष्टि तृतीय अग्नि में हवन होगा तृतीय अग्नि क्या था पृथ्वी पृथ्वी में यह वृष्टि वृष्टि था तो वर्षा वर्षा का हवन हुआ होने से उससे किसकी उत्पत्ति हुई अन्नम यह अन्न चतुर्थ अग्नि में हवन होगा चतुर्थ अग्नि क्या था पुरुष पुरुष में अभी अन्न का हवन अर्थात पुरुष अन्न भक्षण करेगा इससे क्या किसकी उत्पत्ति होगी रेत अभी वो पंचम अग्नि में हवन होगा पंचम अग्नि क्या था स्त्री योषित उसमें होने से कहते हैं कि पंचम अग्नि में हवन हो गया कहते हैं वो जो आहुति जो अग्निहोत्र आहुति चल रहे थे अभी वो पुरुष वचस्व अर्थात गर्भ हो गया अभी बालक रूप से उत्पन्न हो जाएगा इस प्रकार की एक क्रम से सब कहा गया तो आपह पुरुष वचसो कहा आपह क्यों कहा कहते हैं अग्निहोत्र का जो आहुति आहूति स द्रव पदार्थ है जलीय पदार्थ है, है। इसलिए कह दिया गया इति पंचम्या आहुता बाप पुरुष वचसो भवती स उलवा गर्भो दशवा नववा मासन अंत शही यावद वा अथ जायते इतिनु राजा प्रवाहण जयवल्ली कहते हैं कि पंचम्याम आहुत पंचम आहूति हो जाने के बाद आपह पुरुष वचस्व भवती वो जो आपह अर्थात तो जो आहुति वो अभी पुरुष पुरुषनाम पुरुष संज्ञा को प्राप्त कर लेते हैं आहूति शब्द का अर्थ आहूति के द्वारा परिवेष्टित हो करके जो यजमाना जा रहा था अभी वो प्रत्यावर्तन करके पुरुष वचस से सव, पुरुष सव, पुरुष वचस्व अर्थात तो पुरुष नाम को प्राप्त कर लेता है भवंती इति बहुवचन कह दिया गया स उलवावृत्तो अभी गर्भ में आ गया गर्भ में आने के बाद उल्वावृत्त कहते हैं उल्वो के द्वारा आवृत होते हैं गर्भ में अगर आएगा तो ये कहा जाएगा जरायु के द्वारा आवृत होगा और गर्भ में अगर आएगा तो क्या बोरी के द्वारा आवृत हो जाएगा कहते तो उल्वो के द्वारा तो आवृत होगा श्रुति क्यों कहती है ये बात जो ज्ञात पदार्थ है उसको कहना ये कहते हैं कि ये तो अर्थात तो श्रुति का कार्य ये नहीं है वो तो अज्ञात ज्ञापक होना चाहिए श्रुति श्रुति अज्ञात ज्ञापक तो है ना प्रमाण जहाँ श्रुति ज्ञात पदार्थों को कह रहा है जानेंगे कि तात्पर्य इसमें नहीं है अन्य किसी में तात्पर्य है ये क्यों कह रहे हैं उल्वावृत गर्भ दसवा नववा मासन अंतह शैत्वा ये नौ दस महीना ऐसे रहेगा कहते हैं इसे वैराग्य प्राप्त करने के लिए कहते हैं ये गर्भ में किस पदार्थ किस पदार्थ के द्वारा परिवेष्टित तो होकर के रहता है कहते हैं गर्भ में क्या रहेगा मूत्र इत्यादि सब रहेंगे जो खाद्य सब अर्धपाक हो अथवा कुछ अन्य अवस्था सब हो उसका अंदर में ये रहेगा उल्भों के द्वारा मान लेना है कि थोड़ा उल्वा जैसा पॉलिथीन है पॉलिथीन में बांध करके ये जो प्रतिदिन हम लोग शौच जाते हैं ना जो शौचालय का जो सो टांकी होता है पॉलीथीन में बांध करके शौचालय का टांकी में डुबाया डुबा दिया जाएगा तो पॉलिथीन में बंधे हुए हैं तो वो तो पदार्थ आपको स्पर्श नहीं कर जाएगा ना स्पर्श तो नहीं कर जाएगा किंतु कैसे होगा शौचालय <laughs> का टांकी में डुबाया गया है किंतु पॉलीथीन में बांधा गया है तो इसी प्रकार के कहते हैं अगर ये सब चिंतन करे तो कहते हैं कि वैराग्य होने के लिए ये सब श्रुति कहती है उलवा अवृत व गर्भ कहते हैं महान कष्ट है उस समय में <coughs> उसका कुछ अभी उस समय में बुद्धि शक्ति बल वीर ये सब नहीं चलेगा पूर्व जन्म में हम स्वर्ग में ये देवराज इंद्र था अभी तो हम आया है पुनर्जन्म प्राप्त कराए है। कहते हैं वो देवराज इंद्र आपका शक्ति वहाँ नहीं चलेगा वो तो वही अर्थात पॉलिथिन में बंद करके वही टांकी के अंदर पड़े रहोगे ये सब कहते हैं अर्थात ये सब चिंतन करने के लिए जन्म जन्म के समय में भी कितना कष्ट होता है कहते हैं माता को तो जो कष्ट होता है और बालक को भी उतना कष्ट होगा ये जो योनि द्वारा से निस्ण बाहर आना कहते हैं कि ये बहुत कठिन कार्य है सब बहुत दुख होता है उस समय में ये क्यों श्रुति ये सब कहती है कहते हैं वैराग्य होने के लिए कहते हैं वो सब जब अनुभव में तो अभी तक तो स्मरण नहीं है इसलिए स्मरण नहीं रहता है किंतु तो श्रुति ये सब याद दिला देते हैं ये सब स्मरण करना है ठीक है जन्म समय का पीड़ा ये तो स्मरण नहीं रहता है एक गर्भोपनिषद है भागवत में भी कहीं के पुराण में आता है ये जो गर्भ कर, गर्भ में होने वाला जो ये दुख और जन्म के समय में ये सब जो पीड़ा तो वो तो ठीक है स्मरण नहीं है किंतु तो जब साक्षात तो देखते हैं जन्म का तो पीड़ा स्मरण नहीं है किंतु तो मृत्यु का भय तो सभी को है मृत्यु का भय नहीं है तो फिर मृत्यु को क्यों डरता है सब तब तो मृत्यु समय में जो भयंकर पीड़ा होता है ये सभी को मतलब अंतकरण में संस्कार बना हुआ है तभी तो मृत्यु का भय करता है ये बड़े आदमी नहीं है बिल्कुल छोटे बच्चा जो कि अभी छः महीना है देखिए वो भी कैसे अगर ऐसा कुछ परिस्थिति हो जाता है रोने लगता है तो अभी उसको कुछ कोई आघात नहीं हुआ फिर भी क्यों रोता है कहते मृत्यु का संस्कार सभी के अंदर में रहता है जन्म और मृत्यु ये दोनों तो पीड़ादायक है और बीच में जो होगा जरा व्याधि वो तो प्रत्यक्ष सबको ही दिखता है बार बार उसी में आते हैं और इसी को भोग करते हैं किंतु उसमें जो बीच बीच में थोड़ा मिल जाता है भर्तृहरी बढ़िया कहते हैं उसको कहते हैं कि इसी प्रकार की ये बुद्धि मनुष्य का जो कि भोग में आसक्त होते हैं यद्यपि यह संसार केवल दुख का ही स्थान है फिर भी थोड़ा सुख मिल जाता है तो उसमें रम जाते हैं क्योंकि कितना अधिक लोग संसार की दिशा में चल रहे हैं और ये मनुष्य का स्वभाव होता है कि हमेशा जिसमें अधिक चलते हैं हम भी चलेंगे क्योंकि ये सरल मार्ग होगा गतानुगतिक लोका न लोका पार्थिका गंगा सैकतलिंग नष्टम में ताम्रभाजनम गनुगति का लोका न लोका हा पारमार्थिका ये जो मनुष्य होते हैं ये सब गतानुगतिक गत अनुगत इसी में ही चलेंगे जो गया उसी के पीछे पीछे चलेंगे न पारमार्थिका वास्तव चीज को विचार करके चलना बहुत कम लोग चलते हैं ये दिशा में चलना है तो चलना है ये तो हम लोग कुंभों में गए थे बिल्कुल देख रहे थे कुछ पता नहीं किस दिशा में जा रहे हैं किंतु आगे जा रहे हैं चलो आगे जा रहे हो किधर जा रहे हैं जब जाकर के रुक गए आगे और जाने का रास्ता नहीं है तो तभी फिर विचार चलता है कि अच्छा आगे तो जा ही नहीं पाएंगे चलो थोड़ा क्या करेंगे फिर सोचें कहता अनुगति कर विचार करके नहीं चलते हैं तो इसके लिए उदाहरण भी देता है गंगा सैकतलिंगे न में ताम्रभाजनम ये अर्थात कथा इस प्रकार के थोड़ा कम संक्षेप से कह देते हैं ब्राह्मण बेचारा जा रहा था काशी विश्वनाथ दर्शन करेगा गंगा स्नान करेगा कहीं दूर से आ रहा था तो कुछ मांग करके अथवा घर से ले करके कुछ पदार्थ आया था लाया था उसका ताम्र पात्र एक था उसमें रखा था अभी स्नान करने के लिए गंगा जी में जाएगा तो ये पात्रों को कहाँ रखेगा सोचा कि गंगा जी का बालू में उसको गाड़ दे आने से कैसा पता चलेगा वो है हाँ कि शिव जी का लिंग बना दिया बालू में वो जब बना रहा था ब्राह्मण है तो दूसरे लोग देख रहे हैं अच्छा ब्राह्मण देवता कुछ कर रहे हैं वो जब स्नान के लिए गया था उसका चारों तरफ लोग और बहुत सारे बना दिए अभी आ करके उसको मिला ही नहीं उसका कहाँ रखा तो फिर बेचारा ब्राह्मण दुखी होकर के कहता है कि गतानुगति लो का लोका न लोका का इसी प्रकार की विचार करके चलने वाले बहुत कम होते हैं सब लोग करते हैं हम भी करते हैं तो सब लोग जब गिर जाते हैं वहाँ किंतु हम और देखने के लिए वहाँ नहीं है कभी कभी देखते हैं कि लोग गिर जाते हैं फिर भी हमको बुद्धि नहीं होती है क्यों लोगों के पीछे चलते चलते हम लोग भोगों का संस्कार को इतना दृढ़ कर दिए हैं अभी उसको देखने के बाद भी हम सोचते हैं हमको तो ऐसा नहीं होगा उनको तो ऐसा हो गया इसलिए युधिष्ठिर कहते हैं ना वो यक्षको अहनी अहनी भूतानी गच्छन्ति यम मंदिरम से ऐसा स्थाविरम अतः परम प्रतिदिन लोग मरते ही हैं हम लोग जो जाते हैं गंगा जी में प्राय तो प्रतिदिन दिखेगा ही और कोरोना के काल में तो जागा ही नहीं मिलता था वहाँ जलाने के लिए अहन अहनी भूतानी गच्छन्ति यम मंदिरम से शाह स्थाविरम इच्छंती बाकी लोग सोचते हैं वो उसको होता है हमको नहीं होगा ये सब मूर्खता अर्थात तो हम लोग देखते रहते हैं कि संसार में ये कैसा दुख होता है इस मार्ग में निकलने के बाद भी सभी लोग क्यों चल नहीं पाते ये देखते हैं लोग किंतु तो विचार अर्थात भोग में जब वासना प्रबल रहती है तब तक तो ये विचार सुनने पर भी उतना ग्रहण नहीं हो पाता है चित्त अगर शुद्ध होता है तो धीरे धीरे ये सब बहुत तेज लगता है एकदम कहेंगे ना अंदर में तो आग लग जाएगा ये सब बात सुनने से फिर तो सोचेगा अभी से तो एकदम सीधा हो जाना है तो किंतु फिर कल कहते फिर आज तो दक्षिणा ले ही लेंगे कल से तो नहीं लेंगे ये बुद्धि फिर ही हो जाएगी <laughs> कहते हैं कि धीरे धीरे धीरे धीरे इसमें जब चलते हैं ये वैराग्य बढ़ना है जिसका चित्त बहुत शुद्ध है वह तीव्र गति में चलेगा इसलिए कहा गया कि यह सताम संगो ही भेषजम ये सतपुरुषों के साथ चले ये भेषज अर्थात ये वैराग्य दृढ़ करवाता है धीरे धीरे और वैराग्य दृढ़ नहीं होता है तो उसी में उसी में चलते रहते हैं और ये बात भी सही है कि अगर शताम संगो ही जब भैसज उपचार जब किया जाएगा जो कहते हैं शस्त्र उपचार शल्य चिकित्सा उस समय में अगर ये अनस्तेशिया नहीं दिया जाएगा कैसा लगेगा कितने कष्ट होगा और सताम संगो ही भैसजम ये ज्ञानी ऐसे ही चिकित्सा करवाएंगे अनस्तेशिया नहीं देंगे इतना ही पीड़ा होगी किंतु जो वास्तविक वो पीड़ा को सहन कर सकता है वो भी ज्ञानी उसको भी ज्ञानी बना देंगे सी शिव साम्यम विधत्ते तो अर्थात तो ज्ञानी भी अपना साम्यम समानता प्राप्त करवा देगा तो किसको किंतु कहते हैं तो श्रित चरण युगे जो आश्रित तो हो जाएगा अर्थात तो ये सब कष्ट को सहन करके जो ज्ञानी का चरण में आश्रित तो हो जाता है ज्ञानी उसको शिव एम साम्यम विधत्ते अपना समानता दे देते हैं ये सब विचार करके चलना है प्रारब्ध ऊँचा होता है तभी बुद्धम शरणम गछा में होता है अर्थात तो किसी ज्ञानी महापुरुषों हमको ग्रहण करते हैं उतना ऊंचा प्रारब्ध हो तो होता है नहीं तो कठिन होता है अगर नहीं होता है तो फिर संगम अर्थात अच्छे साधकों के साथ रहे रहे अर्थात तो हम इस प्रकार के जीवन जीने का उद्यम करें खाली साथ में रहने से कोई लाभ नहीं है अभी कहते हैं यहाँ नववा दसवा मासन अंत शैतवा मातृगर्भ में नौ महीना अथवा दस मास रह करके यावत व जायते जितना दिन जिसका जैसे सब प्रारब्ध है उतना दिन गर्भ में रह करके अथ जायते आगे जन्म हो जाएगा अभी पंचम आहूति जो कि स्त्री अग्नि में दिया गया उससे यह बालक उत्पन्न हो गया स जा तो यवत जीवति तं प्रेतं दिष्ट इतो अग्नय हरती यत एवे तो यत सम्भूतोति स जात अभी वो यजमान जो पूर्व जन्म में था ये पांच अग्नि के माध्यम से हो करके आ गया पुनर्जन्म को प्राप्त किया यावद आयुषम जीवति जीवती अभी इस लोक में आ गया जितने जीवन है उतने दिन जिएगा तो कहते ना घटी यंत्रवत वो चलता रहेगा चक्राकार में आता रहेगा जाता रहेगा जितने आयुष है उतना दिन जिएगा तम प्रियतम फिर वो मर जाएगा मर जाने से दिष्टम इतो अग्नये एव हरंति तदिष्टम तो दिष्टम अर्थात निर्दिष्टम आदिष्टम वो जैसा इस जीवन में पूरा कर्म किया उस कर्म के आधार पर उसका आगे लोग प्राप्त होगा उस लोकों को प्राप्त कर करवाने के लिए कहते हैं कि अग्नये एवं हरंति उसका जो ऋतिक होते हैं अथवा पुत्र इत्यादि होते हैं अंतिम कर्म करने के लिए उसको ले जाएंगे अग्नि के लिए अर्थात अग्नि में दाह करने के लिए क्योंकि वो भी एक कर्म है अगर वो कर्म नहीं किया जाएगा परलोक प्राप्ति में प्रतिबंधक होगा इसलिए पुत्र अथवा ऋतविक लोग उसको अंत्येष्टि अग्नि में दाह करने के लिए लिया जाएंगे ले जाएंगे यत एव इत वो अग्नि कौन अग्नि है कहते हैं जिस अग्नि से ये आया था यह जो जन्म हुआ था पाँच अग्नि में हवन हो हो करके आया था जिस अग्नि में आया था यतः श्भूत भवती जिस अग्नि से उसका जन्म हुआ था अभी पुनः उसी अग्नि में ही उसको ले जा रहे हैं प्रथमे पांच अग्नि से हो हो करके जन्म हो करके आया था अभी अंतिष्टि अग्नि में ले जा रहे हैं अग्नि अग्नि है कहते हैं जहाँ से उत्पन्न हुआ था जहाँ से आया था पुनः उसी में ले लिया जाता है आ, अपने ही कारण जहाँ से आया था फिर उसी में चला गया मिट्टी से घाट बन गया था कहते घट टूटा तो फिर मिट्टी में चला गया इथं विदु ये चे मैं श्रद्धा तप इुपास ते अर्चिसम अभिशंभवती अर्चिषा अहर अन्न आपूरियमाण पक्ष आय पक्षादान उदंग एति मास यान यान षड उदंग एति मास स्थान तद ये इत्थम विदु इस प्रकार की जो ये उपासना कही गई है इसका जो लोग ये उपासना करते हैं तो वो लोग कौन है कहते हैं वो गृहस्थ है ये पंचाग्नि उपासना करने वाले गृहस्थ ये क्यों ये लोग गृहस्थ होंगे ये उपासना कोई भी कर सकता है तो बानप्रस्थ करेगा सन्यासी भी करेंगे नष्ट भी करेंगे सभी लोग करेंगे कहते नहीं ये गृहस्थों के लिए है आगे विचार इसको बताएंगे ये च ई में अरण्य श्रद्धा तप इति उपासते अरण्य में रह करके श्रद्धा तप इसका जो उपासना करेंगे तो अरण्य में रहने वाले दो आश्रम होते हैं बानप्रस्थ सन्यासी इसलिए जो ये च ई कह दिया गया इसे बानप्रस्थ और सन्यासी अलग हो गए तो फिर ये इत्थम विधु कहने से बानप्रस्थ और सन्यासी चले गए कहते हैं कि अभी और गृहस्थ ही बच गए ये उपासना गृहस्थ ही करेंगे इति उपासते ये उपासम अभिशंभवंती अभी आगे विचार दिखाएंगे आप तो ये बानप्रस्थों को कह दिए और सन्यासियों को कह दिए गृहस्थों के लिए कह दिए और ये जो ब्रह्मचारी गए वो किधर गए कहते ब्रह्मचारी दो प्रकार के होते हैं एक उपकुर्बान और एक नष्टिक जो उपकुर्वान हुए वो तो फिर आगे गृहस्थ में चला जाएंगे और जो नैष्ठिक हुए वो भी उत्तरायण को प्राप्त करेंगे अर्थात ये बानप्रस्थ इत्यादि का जो मार्ग उन्हीं का भी वही मार्ग होगा ऐसे स्मृति में पुराण में सब कहा गया है अभी यह पंचाग्नि उपासना जो करते हैं उसके लिए मार्ग बताते हैं ते अर्चि सम अभी सम्भवंती वो प्राप्त करते हैं ये यहाँ कुछ काम हो रहे हैं मतलब बोलिए दूर में करें तो विद्या में इतना व्याघात न करें थोड़ा पीछे कर सकते हैं काम बंद मत कराइए पीछे ले करके करें अर्चिसम अभिसम्भवंती अर्थात अर्ची को प्राप्त करते हैं अर्ची अर्थात अर्ची अभिमानी देवता को अर्चि अहर अर्चिस अर्चि अहर अर्चि सा दिया हाँ ना, ना अर्चिशो होना चाहिए ना <ertas nationale> prayed, <गिए Carbonika> <alrededor revenir> आ, अर्चिशो आहार अर्ची अभिमानी देवता उसको लेकर के दीन अभिमानी देवता के पास पहुँचाएंगे अन्न आपुर्यमाण पक्ष आपुर्यमाण पक्ष अर्थात शुक्ल पक्ष अभी दीन के अभिमानी देवता उसको लेकर के शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता के पास पहुँचाएंगे आपूर्यमाण पक्षात यान सर्द उदंग ए मासन आपूर्यमाण पक्ष से जो छ मास सूर्य उदंग उदंग अर्थात तो उत्तर दिशा में जाते हैं उस मास अर्थात वो छः मास का जो अभिमानी देवता है उस देवताओं को प्राप्त करेगा अर्थात शुक्ल पक्ष देवता लेकर के वो मास के अभिमानी देवताओं को प्राप्त कराएंगे अभी ये सब जो देवता हैं और पूर्व में कहा गया अरची दिन ये सब देवता दिन हो रात हो ये सर्वदा रहेंगे इसलिए गीता में इसको विचार करके बता दिए हैं अर्थात यहाँ वो पदार्थ नहीं लेना है पदार्थ अभिमानी देवता लेना है इसलिए चाहे वो समय हो ना हो कहते हैं कि वो देवता ही ले करके जाएंगे आगे छः महीना का जो अभिमानी देवता उनके पास पहुँच गए मासेभ्य संवत्सर संवत्सरा आदित्यम आदित्या चंद्रमसं चंद्रमसो विद्युतंग तत्षो मानव स येना ब्रह्म गमयत देवयान पंथा ये प्राण उपासना में भी कहा गया थे ये बात मासे से संवत्सर संवत्सर अभिमा देवता संवत्सर से आदित्य आदित्य में जो अभिमानी देवता आदित्य मंडल में आदित्या चंद्रमस चंद्रलोक का अभिमा देवता चंद्रमा विद्युतम विद्युत अभिमान्य देवता आगे विद्युत लोक में कहते हैं कि तत्पुरुष अमानव अर्थात तत ब्रह्म लोक से पुरुष आएगा जो कि मनुजी का सृष्टि का अवधि में उसकी उत्प, उसका उत्पत्ति नहीं होती है वो ब्रह्म लोक निवासी है वो आकर के एनान एनान यजमान ये सब यजमानों को यहाँ उपासकान ये उपासक यह कर्मी नहीं है ब्रह्म गमयतीस देवयान पंथ अर्थात ये पंचाग्नि उपासना करने वाला जो गृहस्थ है और इनको देवयान पथ में ब्रह्म लोक ले जाएगा पंचाग्नि उपासना और दूसरे जो हो गए बानप्रस्थ और सन्यासी वो तो अन्य विद्या का सब अनुशीलन करते हैं अन्य विद्या का अर्थात तो अन्य उपासना करते हैं पंचाग्नि विद्या तो गृहस्थों के लिए ही हुआ यह अग्निहोत्र संबंधी भी है यह अग्निहोत्र में जो जो पदार्थ सब है उसी का चिंतन करना अग्निहोत्र गृहस्थों के लिए है इसलिए जो तद य इत्थम विदु कहा गया ये तद ये शब्द से गृहस्थ ही लेना है उत्तरायण मार्ग यह प्राप्त होता है जो यह उपासना करेगा वो उत्तरायण मार्ग प्राप्त करेगा और जो केवल कर्म करेगा कहते हैं वो तो दक्षिणायन में ही जाएगा शीघ्र आ जाएगा ये स्मृति में स्मृति नहीं पुराण में कहा गया ये प्रजाम ईशिरे अधीरा अस्ते शमशानी भेजीरे जो प्रजाओं को चाहते हैं अधिरा उनका बुद्धि में विवेक नहीं है धीर नहीं है धीर उसको कहा जाता है बुद्धि में जिसका विवेक होता है और जो प्रजा चाहते हैं प्रजा अर्थात पुत्र चाहते हैं अर्थात इसी गृहस्थ कर्म में लिप्त रहना चाहते हैं उपासना नहीं करते हैं कर्म ही करते हैं ते भेजिरे अर्थात वह शमशानों को भजन करते हैं अर्थात उसी मार्ग में जाते हैं अर्थात दक्षिणायन में ही जाते हैं और ये प्रजाम ने धीरास्ते अमृतत्वम ही भेजिरे जो ये प्रजा प्रजा अर्थात ये सब पुत्र संतति इत्यादि ये सब में नहीं चाहते हैं वो अमृतत्व ही भेज रहे वो अमृतत्व मार्ग अर्थात ये उत्तरायण मार्ग में ये सब जाएंगे तो जिस मार्ग में चलने से यही जन्म मृत्यु चक्र में ये चलना होता है वो सब मार्ग को त्याग करके ये धीर होकर के चलना है धीर अर्थात विवेकी जो कर्तव्य कर्म है उसको कर दिया कहते हैं सारा जीवन उसके लिए नहीं है आगे तो जो पुत्र इत्यादि यह हो गए अगर गृहस्थ है तो तो फिर आगे उनको अपना दायित्व दे करके आगे चले वानप्रस्थ हो करके सन्यास इस मार्ग में सब चले नहीं तो शरीर प्राप्त हुआ है क्या करने के लिए और किस में लगा दिया ये प्राप्त हुआ था परमात्मा प्राप्ति के लिए शरीर मिला था किंतु लगा दिया वही विषय में मृतकुंभ बालुका रंध्र पिधान रचनाार्थीना दक्षिणावर्ती शंखोयम हंत चूर्णीकृतो मया इस प्रकार के कहता है कोई तो ब्राह्मण निकला था घर से वही ब्राह्मण जा रहा था मान लीजिए काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए तो साथ में एक एक कुंभ था उसका और एक दक्षिणावर्ती शंख था दक्षिणावर्ती शंख जो हम लोग पूजा में व्यवहार करते हैं ना वो थोड़ा उत्कृष्ट होता है वो एक शंख था अभी उसका जो कुंभ था वो मिट्टी में बना हुआ था किंतु मिट्टी थोड़ा बालू अंग अधिक है होने से छोटा सा छिद्र हो गया उसे तो अगर बालू मिश्रित मिट्टी में अगर कुंभ में छिद्र हो गया वो कैसे कैसे धीरे धीरे फैलेगा कभी वो छिद्रों को बंद करने के लिए वो क्या क्या उसके पास दूसरा पदार्थ क्या था दक्षिणावर्ती शंख सोचा कि इसके थोड़ा टुकड़ा करके उसमें लगा दें शंख का तो काम चलेगा <laughs> बाकी जितना रह जाएगा तो ऐसा करते करते वो बालू वाला जो कुंभ है उसका छिद्र पूरा बंद हो जाएगा कभी कभी थोड़े दूर के बाद जिस जगह में लगाया था ये शंख का टुकड़ा उसका बगल में फिर चदा हो गया तो इसी प्रकार की अंतिम में वो कहता है कि ये जो मृत कुंभ बालू का रंध्र पिधानम रचना रचना अर्थी जो चाहता है बालुका का बना हुआ ये कुंभ और उसमें जो छिद्र रंध्र हो गया उसको बंद करने के लिए चाहता है और किससे कहते हैं दक्षिणावर्ती शंखो एम महंत चूर्णीकृत मया अभी हताश होकर के कहता है ये दक्षिणावर्ती शंख क्या है कहते हैं जो शरीर मिला है और ये मृत कुंभ बालुका ये सब क्या है कहते हैं यही जो वासना वासना को पूर्ति करने के लिए चला गया शरीर को वासना पूर्ति में लगा दिया विपरीत शरीर को परमात्मा प्राप्ति में लगाना चाहिए था किंतु वासनापूर्ति में लगा दिया तो अभी अंतिम अवस्था में अगर कहेगा हंत चूर्णीकृत वो मया ये दक्षिणावर्ती शंखों को हमने नाश कर दिया ये शरीर को हम विषय भोग में लगा करके ये गया अंत हो गया इस प्रकार की बुद्धि अर्थात हमारे जितना बुद्धि शुद्ध हो जाए हमको जितना शीघ्र पता चले कि ये सब विषय भोग से हट जाना है विषय भोग से हट जाना इसका अर्थ नहीं कि सब फेंक देना शरीर को स्वस्थ रख कर के मार्ग में चलाने के लिए जितना आवश्यक है उतना लेना है जो बाक़ी पदार्थ जो आवश्यक नहीं है भोग्य पदार्थ और शरीर निर्वाह पदार्थ ये अलग अलग है भोग्य पदार्थ से दूर होना चाहिए अच्छा आगे यह हो गया उत्तरायण मार्ग में जाने वाले जो उनके लिए गति बताया गया उत्तरायण मार्ग में वो लोग जाएंगे कह दिया गया जो ये पंचाग्नि उपासना करते हैं और जो बान है अथवा जो सन्यासी है आगे जो ये उपासना नहीं करते केवल कर्म करते हैं उनकी आगे गति कही जा रही है अथ य इ ग्राइापूर्ते दत्तते धूम अभवंती धूमि रात्रेरपक्ष अपरपक्षा या षड दक्षिण मसास्एं संवत्सर अभी, अभी प्राप्ति अथ <coughs> ये इमे जो यो अथ ये कह करके अनंतर अर्थात पूर्व से इनको भिन्न कर रहे हैं ये इमे ग्रामे ग्रामों में रह कर के इष्टापूर्ते दत्तम इतिपास इष्टकर्म पूर्तकर्म और दत्तकर्म इनका सब उपासना करते हैं अर्थात इसी को करते रहते हैं इष्ट पूर्त और इसको और एक बार स्मरण कर लेंगे इष्टकर्म प्रथम है अग्निहोत्रंग तपह सत्यम देना आतिथ्यं आतिथ्य वैश्वत आगे आगे बापी इष्टागे फूर्त वापी कूपतड़ागा दन प्रदान मरा पूर्तमित आगेहोदत्त शरणागतंत्राण भूतांसन बहिर्वेदी चयदानम दत्त मितीयते तो ग्राम में रह करके इष्टपूर्त और दत्त कर्म करते हैं तो ग्राम में रहते हैं इष्टपूर्त दत्त करते हैं तो यह है क्या बानप्रस्थ वाले होंगे ना भिक्षु सन्यासी होंगे गृहस्थ होंगे इसलिए अथ ये इमें कहने से अर्थात गृहस्थ कर्म ही करते हैं उपासना नहीं करते हैं धूमम अभिसम संभ, संभवंती वो तो धूम मार्गो को प्राप्त करेंगे धूमात रात्रि तो धूम से रात्रि अर्थात तो धूम अभिमानी देवता इनको लेकर के रात्रि अभिमानी देवता के पास पहुँचाएंगे रात्रेर अपरपक्षम तो पूर्व में था कि अपक्षीय नपूर्य माण पक्ष ये हो गया अपक्षीय माण पक्ष अपरपक्ष दिए हैं तो है यह अपक्षीयमाण पक्ष अर्थात जिस पक्ष में चंद्र का क्षय होता जा रहा है अपरपक्ष अर्थात यह कृष्ण पक्ष कृष्ण पक्ष का जो अभिमानी देवता और उससे कहते हैं अपरपक्षात यान शन मासन आदित्य दक्षिणा एति दक्षिण दिशा में आदित्य जब जाता है दक्षिणा एति आच प्रत्यय होता है अभी कृष्ण पक्ष अभिमानी देवता लेकर के उसको जो दक्षिणायन में होने वाले छः मास उस छः मास का अभिमानी देवता के पास पहुँचाएंगे जब उत्तरायण में जो लोग जाने वाले थे वो प्रथमे अर्ची को प्राप्त किए तो आगे अर्ची से अहर अहर से शुक्ल पक्ष को प्राप्त किए थे आगे शुक्ल पक्ष से उत्तरायण छह महीना को प्राप्त किए थे उत्तरायण छह महीना से संवत्सर को प्राप्त किए थे ये लोग किंतु और संवत्सवर को प्राप्त नहीं करेंगे यहाँ कहते हैं कि न एते संवत्सरम अभी प्राप्तवंती जो ये केवल कर्म करने वाले होते हैं ये संवत्सर को प्राप्त नहीं करेंगे प्रथम द्वितीय प्रश्न था आपको पता है क्या ये जहाँ ये विरुद्ध हो जाते हैं दो मार्ग अलग अलग हो जाते हैं कहते हैं यहाँ से जो उपासना करते हैं वो तो संवत्सर को प्राप्त करेंगे ये लोग किन्तु संवत्सर को प्राप्त नहीं करेंगे वो संवत्सर आदित्य चंद्र विद्युत होकर के आगे ब्रह्मलोक को जाते थे इनको वो प्राप्त नहीं होगा तो अभी वो जो छः दक्षिणायन अभिमान्य देवता उनके द्वारा लिए जाएंगे आगे वो कहाँ लिए जाएंगे उसके लिए कहते हैं मासेभ्य पितृलोक पितृलोकाशम आकाशाद चंद्रमसम एश सोम राजा तद अन्नं तं तंग देवा भक्ष माससेभ्य जो छः मास का अभिमानी देवता वो लोग लेकर के पितृलोक इनको पितृलोक में पहुँचाएंगे क्योंकि कि कर्म किया है और कर्मणा पितृलोक त तो पितृलोक में गए पितृलोकान आकाशम आकाशात चंद्रमसम चंद्र लोकों को ये लोग प्राप्त करेंगे अच्छा ये लोग जाकर के जो अच्छा चंद्रमसम ऐसा सोम राजा ये जो चंद्र को प्राप्त करेंगे ये चंद्र कहते हैं ये सोम है वो राजा है यह चंद्र कौन सा चंद्र है कहते हैं जो उत्तरायण में गए थे वो लोग भी संवत्सर से आदित्य आदित्य से चंद्र को प्राप्त किए थे और ये दक्षिणायण वाले ये पितृलोक के बाद चंद्र जा को जाते हैं पितृलोक से आकाश आकाश से चंद्र यह चंद्र वो चंद्र समान नहीं है ये तो पितृलोक से आने का समय में आकाश आकाश से चंद्र को जा रहे हैं यह चंद्र कहते हैं जो दृष्टि गोचर हो रहा है जो हमको दिख रहा है इसी को सोम राजा कहा गया इससे क्योंकि पितृलोक से जब आते हैं फिर आकाश आकाश से चंद्र को जाते हैं और जब पितृलोक में ये लोग पहुँचते हैं कहते हैं तद देवान अन्नम अभी पित्र लोक में पहुंच करके देवताओं का अन्न हो जाते हैं अन्न जब हो जाएंगे कहते तो हैं तम देवा भक्षियंत ये सब अन्न हो गए हैं और अन्न को देवता लोग से भक्षण कर लेंगे तो भक्षण कर लेने का यहाँ तात्पर्य है कि जैसे अन्न भक्षण होने से सुख होता है अर्थात तो अन्न सुखों का हेतु बनता है सुखों के लिए सामग्री है अन्न इसी प्रकार की यह जो कर्म करके पितृलोकों को जाते हैं वो देवताओं के लिए सुख का हेतु होते हैं सुख का कारण होते हैं आप लोग शायद सुने होंगे जो राजा लोग होते हैं वो अपने पास कुछ मल्ल रखते हैं जिनके पास बीच बीच में वो लोग जाकर के अपना अभ्यास करते हैं तभी वो मल्ल वो किसके साथ अपना मतलब अभ्यास कर रहा है राजा के साथ कहते हैं राजा इस मल्लों को भक्षण कर रहा है अर्थात अपने उसको तो वेतन दे करके रखा है ना अपने काम के लिए तो मल्लो बाहर में आकर के क्या कहता है कि मैं राजा के साथ लड़ता हूँ तो अभी मल्लो को भी थोड़ा सुख प्राप्त होता है नहीं होता है कहते होता है मैं राजा के साथ लड़ता हूँ तो किंतु वास्तव में क्या है कि तो राजा उसको नौकर बना करके रखा है इसी प्रकार यहाँ कहा जाता है यह तो कर्म करके पितृलोकों को गया कर पितृलोक में पहुँच करके वहाँ देवताओं के लिए भोग का सामग्री बना अर्थात देवताओं को सुख देगा किंतु तो देवताओं को जो सुख देगा अर्थात देवताओं के साथ क्रीड़ा आदि करेगा कहते हैं इसको भी सुख होगा जैसे वो राजा का मल्लक होता है इस प्रकार की तो नहीं है कि इसको कोई भक्षण कर लेंगे वो बात नहीं है अच्छा आज यहाँ तक ओम संग नो मित्र संग वरुण संग नो भगत म सं इंद्रो बृहस्पति संक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वाय तो प्रत्यक्ष ब्रह्माशि मे प्रत्यक्ष आदिश सत्यम्वादिश ते